तो संपूर्ण प्रजा ऋषियों के साथ प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी के निकट पहुंची कहा महाराज हम लोग निर्बल होते चले जा रहे हैं ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सृष्टि तो बहुत बढ़ गई है लेकिन इस प्रकार से ये निर्बलता को प्राप्त होगी तो कैसे होगा तो उस समय ब्रह्मा जी ने उनके उस समस्या के समाधान के पूर्व अमृत पान किया और अम्रत पान करने से ब्रह्मा जी को तृप्ति का अनुभव हुआ और आप लोग जानते हैं जब किसी आहार को अथवा किसी पेय को अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेने के बाद पूर्ण तृप्ति हो जाती है तो उस तृप्ति का प्रमाण क्या है उस तृप्ति का प्रमाण है डकार आना आप खूब अधिक मात्रा में दही पी लें दूध पी लें छाछ पी लें शरबत पी लें अथवा भोजन अधिक कर लें तो करने के बाद डकार आती है डकार एक प्रकार का ठाकुर जी का बनाया हुआ हॉरन है कि बस अब टंकी फुल हो गई है अब इसके आगे मत बढ़ो लेकिन महावीर बड़े धुरंधर होते महाराज उसकी भी डकार की भी परवाह नहीं करते हैं बढ़िया चीज आ जाए तो डकार आने के बाद भी पा लेते हैं पर ब्रह्मा जी तो ऐसे नहीं है ब्रह्मा जी को डकार आई तृप्त हुए तृप्ति के बाद उन्हें डकार आई सुर शब्द सुगंध है ब्रह्मा जी का शरीर शरीर हम आपके जैसा भौतिक नहीं है, वो देवता है। उनका दिव्य देह है और ब्रह्मा जी भी साक्षात परमात्मा ही हैं भगवान का ही स्वरूप हैं, भगवान से भिन्न नहीं है तो श्री ब्रह्मा जी महाराज के मुख से अमृत पान की सुगंध प्रकट हुई और जो सुगंध प्रकट हुई उससे उस सुरभि सुरभि माने सुगंध उस सुगंध से गौ माता प्रकट हो गई बोलो गौ माता की सुरभि माता की अमृत से उत्पत्ति हुई है गाय की इसलिए गाय अमृत का पुंज है अमृत का स्वरूप है गाय के दही दूध घी में ही अमृत नहीं है गाय के गोमय में अमृत है गाय के मूत्र में अमृत है गाय की चरण रज में अमृत है कहां तक कहें गाय गाय गा... के रोम रोम में अमृत है कहां तक कहें वह अपने श्वास प्रश्वास से अपनी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण को मंगलमय बना देती है अमृतमय बना देती है संपूर्ण वातावरण को अमृतमय बना देती यत्र महाभारत का श्लोक निविष्टम गोकुल्वासान निर्भय विराजे पापम चाश्याप करती जहां गोवंश विराजमान होकर के सुखपूर्वक श्वास लेता है उस संपूर्ण क्षेत्र को वह शोभायमान कर देता है और उस क्षेत्र के संपूर्ण पाप ताप का अपकर्षण कर लेता है अमृत में बना देता है वातावरण को मुखात अग्नि अजायात और ब्राह्मणों से मुखम आसीत और मुखात सुरभि भी इसलिए अग्नि गऊ और ब्राह्मण इन तीनों की जाति एक ही है अग्निर्वय ब्राह्मण अग्नि भी ब्राह्मण है और गाय भी ब्राह्मण है अभी आप लोगों ने सुना होगा पूज्य जगन्नाथपुरी वाले परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज पधारे थे अभी उनके गुरु भाई स्वामी शुद्धानंद जी महाराज हम लोगों के मध्य तो श्री मलुकणी का जो विमोचन हुआ था उस दिन उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि आज भी यूरोप के क्षेत्र में भारतीय नस्ल की जो गाय है उसको आज भी ब्राह्मण काऊ कहा जाता है अब बोले देखो हमको पता नहीं था ये सब पढ़ने के पहले हमको लगता था कि ऐसे ही लिखा है लेकिन हमारे ग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं भारतवर्ष की गाय वह भी ब्राह्मण गाय है वह ब्राह्मण है और गाय के नाम पर जिस पशु को लोग पाल रहे हैं वह तो वर्णशंकर प्राणी है न जाने कितने के मिश्रण से बनाया गया आज तक यही प्रमाणित नहीं हो पा रहा कि इसमें कितनी चीजें मिली है कोई कहता सुगर का भी अंश है कोई कहता भैंसे का भी अंश है और गीता प्रेस के कल्याण अंक में तो एक लेख छपा था उसमें ये लिखा था अंग्रेजी कोई नाम इसका दिया हुआ था वो नाम भूल रहे हैं कि यह यूरोप के जंगलों में पाया जाने वाला हिंसक प्रकृति का प्राणी था जिसको न्यू जर्सी नामक यूरोप के शहर के कुछ वैज्ञानिकों ने पकड़ा इसके गाय के जैसे थन थे इसी को देखकर उन्होंने इस पर परीक्षण किया और सुअर और भैंसे के भैंसे से संकर कराके और एक नस्ल तैयार की न्यू जर्सी के वैज्ञानिकों ने वह नस्ल तैयार की इसलिए उसका नाम धरा गया जर्सी और मूल में मांसाहारी प्रकृति का प्राणी होने के कारण आज भी विदेश में मांस खिलाया जाता है गायों को क्योंकि मांस से उनका मांस बढ़ता है और उनके पशुपालन का प्रयोजन मांस ही होता है हमारे एक प्रेमी वृंदावन के वक्ता हैं भारत के बाहर भी जाते हैं कथा कहने श्री श्याम सुंदर पाराशर जी उन्होंने हमको सुनाया विदेश में कहीं गए थे दूध पीने के बाद उल्टी हो गई बमन हो गया बड़े प्रेम से दूध पिलाया था व्यक्ति ने पर दूध पीने के बाद जी मिचलाया और बमन हो गया उल्टी हो गई बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत में तो दूध कितना पीते हैं वहां तो आजकल तो दूध के नाम पर सिंथेटिक मिला है लेकिन वो सिंथेटिक दूध पीने से भी उल्टी तो नहीं होती यहां कहते प्योर दूध है मिलावट नहीं है उल्टी कैसे हो गई एक गौशाला में जाकर उन्होंने देखा तो मांस के टुकड़े गायों को खिलाए जा रहे थे और जर्सियां खा जाती मांस आप खिला के देखिए मांस के टुकड़े उनको खिलाओ खा जाएंगी वो भारतीय गाय नहीं खा सकती मांस क्योंकि उसकी मूल प्रकृति मांसाहारी प्राणी की है इसलिए जर्सी हम भैंस पालने का समर्थन नहीं कर रहे हैं लेकिन जर्सी से भैंस फिर भी श्रेष्ठ है भारतीय पशु तो है और न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने यह बात प्रमाणित कर दी है शोध में कि भारतीय नस्ल की जो भारतीय नस्लों की जो देशी गायें हैं उन गायों का दूध डी एन सेविन नामक विष तत्व से सर्वथा मुक्त है इसलिए उसको उन्होंने ए नाम दिया है ए ग्रेट का दूध क्वालिटी का दूध और विदेशी जो गायें हैं इनके दूध को उसने ए कहा है ए इसमें डी एन सेवन नामक कोई भयंकर विष है और उस विष के कारण ये जर्सी का दूध सारे भयंकर रोगों का जनक है सारे रोगों को पैदा करने वाला है मैने ये शुगर है हार्ड है हाई ब्लड प्रेशर है डिप्रेशन है कैंसर तक जैसी भयंकर बीमारियों को देने वाला है जर्सी का दूध महाराज विदेश में धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं कितने दुर्भाग्य की बात है और अब तो लोग जर्सी का दान भी करने लग गए गोदान में पितरों के उद्धार के निमित्त भारतीय देसी गाय का दान करके जर्सी का दान किया जा रहा है संस्कारों का कितना क्षरण हो गया है अब ये तो विद्वद्य पाठक जी ही बताएंगे कि जर्सी के दान का पुण्य क्या है हमें ऐसा लगता है कि किसी पुण्य से पितर स्वर्ग में होंगे तो भी पतित हो जाएंगे यदि उनके निमित्त जर्सी का दान किया जाएगा तो वह अपने लोक से भ्रष्ट हो जाएंगे वस्तुतः उसका दूध दही घी आदि छूने के योग्य नहीं है ग्रहण करने की बात तो बहुत दूसरी है तो नारायण भारतीय देसी गाय के दूध में प्रत्यक्ष अमृत है ये बिल्कुल सर्वथा प्रमाणित है गाय का दूध प्रत्यक्ष अमृत है हमारे पूज्य श्री महाराज जी सदगुरुदेव श्री खागचौक वाले महाराज जी पहाड़ी बाबा सरकार महाराज जी की बोली खूब ऊंची थी तेज थी एक दिल्ली के एक सज्जन हैं रावत जी वो खाक चौक बार बार महाराज जी का दर्शन करने आते थे हैं वो सीकर जिले की राजस्थान के खंडेला के दिल्ली में थे तो आते थे दर्शन करने तो महाराज जी किसी को ललकार रहे थे और उनकी गृहिणी महाराज जी, जी कोठरी जो थी उसमें बैठी थी तो महाराज जी ने जोर से किसी को ललकारा एकदम डर गई कांप गई बेचारी शायद पहला ही अवसर होगा इतनी जोर से बोल तो महाराज जी ने देखा तो डांट तो रहे थे पर देखते ही महाराज जी हंस गए ए डरती क्यों है देख मैं गऊ का दूध पीता हूं गऊ का घी खाता हूं गऊ का दूध पीता हूं इसलिए मेरी आवाज ऐसी है ऐसे ललकारते थे, थे महाराज दूर तक सुनाई पड़ जाए उनकी आवाज दूध दही ग्रत प्रत्यक्ष अमृत है तो अमृत से इसकी उत्पत्ति हुई है यह एक ही है अग्निहोत्र की रक्षा गाय के बिना संभव नहीं है इसलिए गाय को ही अग्निहोत्र कह दिया गया है और ब्राह्मणत्व की रक्षा भी बिना अग्निहोत्र के संभव नहीं है और अग्निहोत्र की रक्षा बिना गाय के संभव नहीं है इसलिए अग्निहोत्र का आधार भी गाय है और का आधार भी गाय है गाय के सुरक्षित होने से विप्रत्व तो सुरक्षित होगा और गाय के सुरक्षित होने से अग्निहोत्र की परंपरा सुरक्षित होगी यज्ञादि की परंपरा सुरक्षित होगी महाभारत में जहां अभी हमने उसका निरूपण किया था एक दिन महाभारत में ४९ प्रकार के अग्नियों का वर्णन है और एक लंबा उपाख्यान ही है अग्नि के महात्म्य अग्निहोत्र के महात्म का उपाख्यान है महर्षि अंगिरा को कैसे अग्नि ने अपने पिता के रूप में स्वीकार किया और कैसे अंगिरा उत, अग्नि उत्पन्न हुए कैसे उनका वंश बढ़ा और अग्नि के कितने भेद हैं कितने प्रकार की इष्टियां हैं इन सबका बड़ा विस्तृत विवेचन महाभारत में है और उसमें यह बात सुस्पष्ट लिखी है जिजाति को गृहस्थाश्रम में प्रवेश की आज्ञा ही अग्निहोत्र की रक्षा के लिए है यदि वह द्विजाति अग्निहोत्र नहीं करता है तो उसे प्रत्यवाय होता उसको दोष लगता है अग्निहोत्र की आवश्यकता पर बहुत बल दिया गया और वह अग्निहोत्र बिना भारतीय देसी गाय के दूध दही घी गोबर गोमूत्र आदि के बिना संभव नहीं है गाय के बिना अग्निहोत्र संभव नहीं है इसलिए महाभारत में लिखा है भगवान व्यास कह रहे हैं जिन ब्राह्मणों ने आयाची व्रत ले रखा है हम कभी किसी से दान ग्रहण नहीं करेंगे किसी के सामने कोई याचना नहीं करेंगे अपने तप और तेज के तेज की सुरक्षा के लिए यदि उनके अग्निहोत्र में विघ्न पड़ने लग जाए तो वे अपने अग्निहोत्र की रक्षा के लिए किसी आस्तिक किसी सज्जन अथवा राजा के पास जाकर अग्निहोत्र की रक्षा के लिए गाय मांगते हैं तो उनका जो अयाचित्व धर्म है वो उससे भग्न नहीं होता महाभारत में लिखा है दान न लेने का न मांगने का जो उनका व्रत है वो व्रत भंग नहीं होगा क्योंकि उनके लिए अग्निहोत्र अत्यंत अनिवार्य है इसलिए अमृत से उत्पन्न होने के कारण गाय अमृतमयी है यीर से धाराया निपतंत्यामी तले हृदक कृतक क्षीर निधि पवित्रम परमुचते कहते उस सुरभि की जो दुग्ध की धारा निरंतर ब्रह्मलोक से गिरी और उस धारा से जो विशाल समुद्र बना उसी को क्षीर सागर कहते हैं वो दूध का समुद्र हो गया और उस क्षीर के क्षीर समुद्र के तरंगाइत तो होने से जो फेन झाग जो उस दूध का झाग निकला उस झाग को ग्रहण करने वाले जो ऋषि हैं क्षीर समुद्र के तट पर उस झाग को ग्रहण करके भजन करने वाले जो ऋषि हैं उन ऋषियों को फेनअप कहा गया फेन पान करने के कारण उनकी फेनअप संज्ञा हुई वे उग्र तपस्वी ऋषि माने गए नारजी बता रहे हैं सूरभी की पुत्री स्वरूपा चार अन्य धेनुए हैं सबसे पहले सूरभी की चार कन्याएं हुई चार बछिया हुई ऐसा समझे सूरभी गौ की चार बछिया हुई और इन चारों बछियाओं ने चारों गायों ने चारों दिशाओं के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को पृथ्वी को धारण करने का भार ग्रहण किया गायों ने ही इस ब्रह्मांड को इस पृथ्वी को धारण कर रखा है पूर्वाम दिशा धारयते स्वरूपा नाम सौरभि दक्षिणाम हंसिका नाम धार यत्यपरा दिशम पश्चिमां पश्चिमुणी दी धारियते वै सुभद्रया महानुभावया महानुभाव्यम मातले विश्वरूपया नारद जी कह रहे हैं कि स्वरूपा नाम की जो गाय है वह पूर्व दिशा को धारण करती है हंसिका नाम की गाय दक्षिण दिशा को धारण करती है और सुभद्रा नाम की जो गाय है वह पश्चिम दिशा को धारण करती है और सर्व काम दुघा नाम की जो गाय है वह उत्तर दिशा को ये भार को बहन करती है इस प्रकार से चारों दिशाओं का शासन और इनका भार बहिन इन सूर्भी की चार पुत्रियों के द्वारा हो रहा है देवताओं ने सूर्भि से मिलकर के आज्ञा प्राप्त करके और देवता और दैत्यों ने मिलकर के मंदराचल को मथानी बना करके क्षीर सिंधु का मंथन किया और उसी से अश्वराज उच्च्रवा मणिरत्न कौस्तुभ आदि महान रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ श्री नारजी वर्णन कर रहे हैं हे मातले यह पूजिया गौ माता सुरभि माता यह अमृत प्रदान करती हैं स्वधा प्रदान करती हैं पितरों के लिए स्वधा और देवताओं के लिए अमृत रूप हवी वो प्रदान करती है इस प्रकार से देवताओं को हव्य और पितरों को कव्य इनकी कृपा से ही प्राप्त होता है इस प्रकार से सुरभि का वर्णन किया है और मातली को जो जो मातली का उपाख्यान है कर्ण का प्रयोजन शुरू गाय की महिमा तो उन्होंने कही ब्राह्मणों की महिमा कही इस प्रकरण में गाय की महिमा कही और अब श्री कृष्ण की महिमा कहने जा रहे हैं बोले मातली ने जब नारजी की प्रेरणा से नागराज को अपनी पुत्री के वर के रूप में जब इन्होंने स्वीकार कर लिया तो इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और आकर के इन्होंने देवराज इंद्र की सभा में यह बात सुस्पष्ट कर दी कि महाराज मेरी पत्नी मेरी पुत्री को योग्य वर मिल गया है लेकिन वहाँ जब यह बात स्मरण कराई गई कि भगवान मेरी पुत्री ने उसे वरण तो किया स्वीकार तो कर लिया हम्म, लेकिन मेरे मेरी पुत्री के भाग्य में लगता है सौभाग्य का सुख नहीं है क्योंकि नागों ने ही बता दिया है वर्ण करने के पश्चात कि सुमुख की आयु नागराज सुमुख की आयु एक महीने से अधिक नहीं है क्योंकि गरुड़ जी कह करके गए हैं कि इस महीने तो इसके बाप को खाया है अगले महीने आऊंगा तो इस सुमुख को खाऊंगा यही मेरा ग्रास बनेगा नागलोक में पाताल में तो भगवान आप कृपा करें सौभाग्य से इंद्र की सभा में भगवान नारायण भी उस समय पधारे हुए थे विराजे हुए थे तो देवराज इंद्र ने कहा कि मातली भगवान से ही निवेदित करो वे ही सबके स्वामी हैं भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं अनुमति देता हूँ तुम सुमुख को मेरी आज्ञा से दीर्घायु से प्रदान करो देवराज इंद्र ने सुमुख को अमृत पिला दिया और अमृत पान करा के उसे अजर अमर बना दिया और कहा कि अब हमारे सारथी की पुत्री का जामाता अजर अमर होगा अमृत्व प्रदान कर दिया ये पता जब गरुड़ जी को चला तो गरुड़ी क्रोध में भरे हुए स्वर्ग लोग पहुंचे और इन बड़ा लंबा प्रकरण है महाराज इंद्र को तो खरी खोटी सुनाई ही गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को भी खरी खोटी सुनाई भगवान विष्णु को भी खरी खोटी सुनाई कि ब्रह्मा जी ने हमारे आहार के रूप में सर्पों को निश्चित किया है और आप दोनों ने मेरे साथ अन्याय किया है मेरे आहार को छीन लिया है सुमुख को और जो हमारा आहार था जो मेरा भक्ष था जिसको खाने का हमने निर्णय कर लिया था और उसकी आपने रक्षा करके स्पष्ट हमारा अपमान किया है इस अपमान को हम सह नहीं कर सकते हमने आपकी ध्वजा बनना स्वीकार किया हमने आपका वाहन बनना स्वीकार किया तो हमारे प्रति आपको थोड़ा उप ये तो होना चाहिए कि देखो हमारी कितनी सेवा करता है हमारा कितना उपकार किया लेकिन आपको कृतज्ञ होना चाहिए आप कृतज्ञता तो मानते नहीं और आपने मेरे शत्रु को संरक्षण देकर के मेरा अपमान किया है भगवान चुपचाप सुनते रहे गरुजी अपने बल की डींग हांकने लगे बोले जानते हैं पक्षी मानकर आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं इस सारे भूमंडल को मैं बहन कर सकता हूं बिना किसी श्रम के सारी धरती को सजैल वन कानना सप्त द्वीपवती पृथ्वी को अपने बाएं पंखे पर रख करके मैं बिना किसी श्रम के उड़ सकता हूं और इतना तो आप जानते ही है भगवान से कहा आपका भी तो मैं भार ढोता हूँ भगवान बोले बस अब आगे मत बोलो मैं अपना भार स्वयं ही बहन करता हूं और अपने साथ तुम्हारा भी भार ढोता हूं सबके भार ढोने वाले को तुम ऐसा बता रहे हो कि मैं तुम्हारा भार हूं तो तुम मेरी बाएं अंगुली का ये जो तर्जनी है ना इस बाएं अंगुली बाएं हाथ की तर्जनी उंगली का भार नहीं ढो सकते हो हमारा भार क्या ढोगे गरुड़ जी ने कहा महाराज बातें बनाना बहुत सरल है लेकिन करके देखो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने अपने बाएं कर कमल की उंगली गरुड़ जी के पीठ पर रख दी जैसे ही पीठ पर रखी गरुड़ जी को लगा कि इस पृथ्वी में जितना भार है इससे हजारों गुना भार भगवान की उंगली में है लगा पिस गए बेहोश हो गए उनके मुख से रक्त आ गया वहां महाराज मूल प्रकरण में लिखा है कि भगवान ने कृपा पूर्वक यह मेरा बाहन है ऐसा मानकर भगवान ने केवल उंगली रखी दबाया नहीं तत स भगवान तक बाहुम समा सृजत निपात सभार्थो तो, बिहवलो नष्ट चेतना वारक कृष्णाया पृथिव्या पर्वत सह एक अमन्यत अब तो महाराज ततोह तीवित नुता व्यनी नशत भगवान ने कृपा पूर्वक इनका नाश नहीं किया इनको छोड़ दिया क्षमा कर दिया गरुडजी महाराज होश में आए और दीन होकर भगवान की स्तुति करने लगे बोले महाराज अब मुझे समझ में आ गया अब मुझे अपनी असियत मालूम पड़ गई अपराध क्षमा करो महाराज हमसे गलती हो गई हमने आपका अपमान किया आपके बड़े भाई देवराज का अपमान किया देवराज इंद्र बड़े भाई हैं भगवान के क्योंकि बामना अवतार में सबसे छोटे कश्यप दीति के पुत्र बामन भगवान तो उपेंद्र हैं छोटे भाई हैं ये बड़े भाई हैं तो छोटे भाई के सामने बड़े भाई का तिरस्कार भी बहुत अधिक दोष दोषाव माना जाता है ये बड़ा भारी दोष हुआ है आप हमारे अपराध को क्षमा करें और अब जो दंड देना चाहे वो दंड हमको दें भगवान हसे बोले क्षमा कर दिया अपने दाहिने पैर के अंगूठी से भगवान ने सुमुख नाम के नाग को उठाया ंगुष्ठे चिक्षेपा सुमुखम गरुड़ो रसी तत प्रभृति राजेंद्र सह सर्पेण वर्तते कहते गरुड़ जी को ए, सुमुख नाम के नाग को भगवान ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उठाया और गरुड़ जी की छाती पर धर दिया बोले धर छाती पर विराजमान करके रहो आज भी आप गरुड़ जी का दर्शन करेंगे चाहे पुरी में जाकर गरुड़ जी का दर्शन करें चाहे कहीं एक नाग उनके वक्षस्थल की तरफ रहता है बिल्कुल सामने उनके नाग रहता है वो नाग क्या वो सुमुख नाम का नाग है बोले अब इसको छाती पर विराजमान करके रखो हमारी आज्ञा है यही प्राय स्थित है जैसे दुश्मन मानते हो उसको अपनी छाती का श्रृंगार बना के रखो और वो जो गरुड़ नारायण है वे नारायण ही श्री कृष्ण है द्वारकाधीश हैं गरुड़ भगवान को छोड़कर दूसरे को बहन नहीं करता और वे भगवान गरुड़ साक्षात द्वारिका में विराजते हैं भगवान गरुड़ वाहन होकर लीला कर रहे हैं शंख चक्र गा पद्मधारी ऐसे जो श्री कृष्ण हैं साक्षात परमात्मा हैं, इसलिए दुर्योधन अब भी होश में आ जाओ कर्णु ने कहा भगवान ने सौहार्द पूर्वक जो शांति का संदेश दिया है उसको ठुकराओ मत नहीं तो महान अनर्थ अनद जी ने समझाया है, है और विश्वामित्र जी ने समझाया है गालव ऋषि ने समझाया है और महाराज इतने उपाख्यान हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं क्योंकि अब इतने महात्मा हैं सब अलग अलग भगवान की महिमा सुना रहे हैं और सब अंतिम में एक ही बात कहते हैं कि अब उत्तम पक्ष यही है कि भगवान ने जो बात कही है वह मान ली जानी चाहिए अब देखिए उचित यह था कि सभा में इस भगवान के और भगवान के पक्ष में बोलने वाले भगवान के पक्के वकील क्या कहते हैं संस्कृत में वकीलों को नाम भूले हैं। अधिवक्ता भगवान की ओर से अधिवक्ता ये जितने हैं ना महात्मा ये सब भगवान के वकील हैं बोलो वृंदावन विहारी ठाकुर जी को गुणों का वर्णन करते हैं भगवान की ओर से केस लड़ते हैं भगवान के सभी सिद्धांतों को सही प्रमाणित करते हैं ठाकुर जी के सरकारी अधिवक्ता हैं ये निजी अधिवक्ता हैं तो सब जितने ऋषि हैं सबने पक्ष में भगवान के प्रवचन दिया है और धृतराष्ट्र ने कहा भगवान आप जो कुछ कहते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या करें दुर्योधन मानता नहीं है हमारी तो मानता नहीं है आप ही इसको मना लीजिए भगवान ने कहा तुम्हारा लड़का तुम मनाओ हम क्यों मनावे कहा तो नहीं हम अपने मन से कह रहे हैं लेकिन भगवान ने सोचा कि इसी को मनाना चाहिए लेकिन यह कहने को न रह जाए अरे भाई धृतराष्ट्र की तो वो मानता नहीं था अपने बाप की और श्री कृष्ण ने उसे समझाया नहीं व्यक्तिगत रूप से श्री कृष्ण उसको ही समझाते तो हो सकता है ये भयंकर रक्तपात फिर न होता इसलिए भगवान ने दुर्योधन को भी समझाया साम, दान दंड भेद सब तरह से भगवान ने समझाया दुर्योधन को भगवान ने पांडवों के पराक्रम का भी स्मरण कराया अपने बल का भी स्मरण कराया और यह भी कह दिया कि जिनके बल पर तुम गर्जते हो वे भी तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे लेकिन यह कहां मानने वाला महाराज तब भगवान के समझाने पर भी जब इसने कोई उत्तर नहीं दिया तब भीष्म पितामह ने समझाया द्रोणाचार्य ने समझाया विदुर जी ने समझाया और पुनः धृतराष्ट्र ने फिर समझाया फिर भी नहीं माना तब भीष्म जी ने और द्रोणाचार्य जी ने पुनः फिर इसको समझाया और अब जब सब की बोलती बंद हो गई अब देखो समझाने वाले को कोई कितना समझाए जो समझना चाहता हो उसको समझाया जा सकता है और जिसने भीतर से पक्का निश्चय कर लिया हो कि हजार लाख लोग भी हमको मिलकर समझावे हमें समझना ही नहीं है जिसने ये भीतर से ही पक्का, पक्का कर लिया कि हमको समझना नहीं उसको कौन समझाएगा समाधान उसके लिए होता जो समझदार होता है और जिसने भीतर से ही पक्का निश्चय कर लिया हमको समझना ही नहीं तो उसके लिए तो काहे को समय खराब करो तो जितने बड़े बड़े महापुरुष थे सब चुप हो गए मौन हो गए बोले ये तो कुछ बोलते ही नहीं भगवान ने कहा भाई सबकी सुन ली तुम तो बताओ आखिर क्या करना चाहते हा हूं कुछ तो बोलो दुर्योधन बोला सबने बोल लिया अब कोई बाकी तो नहीं है नहीं तो फिर हमारे पीछे पड़ जाओ तुम लोग मिलजुल करके हां बोली आप क्या कहना चाहते हैं दुर्योधन ने कहा कि मेरी एक ही समझ में आया है कि शांति दूत बनकर आए कृष्ण ने एक ही काम आकर यहां किया सारा दोष मेरे मथे मर दिया कोई बात नहीं ये तो पांडवों के मित्र हैं पक्षपाती हैं अर्जुन के सखा हैं ये सारा दोष हमारे सिर पर मड़े कोई बात नहीं पर दुख की बात तो हमें ये लग रही है कि धृतराष्ट्र मेरे पिता वो भी मुझे दोषी ठहरा रहे हैं चाचा विदुर भी दोषी ठहरा रहे हैं भीष्म पितामह भी मुझे ही दोषी मान रहे हैं द्रोणाचार्य कृपाचार्य यह भी मुझे ही दोषी मान रहे हैं पर पता नहीं आप लोगों की नजर ऐसी है ये आपका व्यक्तिगत कोई दोष है आपके देखने के तरीके में कोई दोष है मैंने इस बता सकता लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं बहुत गंभीरता पूर्वक चिंतन करता हूं विचार करता हूं कि आखिर पता लगाऊ तो सही मेरी कमी क्या है मेरा दोष क्या है मुझे समझ में नहीं आता मेरा कोई दोष सज्जन और दुर्जन इनकी पहचान यही है सज्जन व्यक्ति का दोष नहीं भी होगा और उससे बड़े कहेंगे कि तुम्हारा दोष है तो बड़ों से जवा नहीं लड़ाएगा झूठ बोले ये तो झूठा स्वीकार कर ले झूठा नहीं उसमें भी वह यह समझेगा कि हमें इस दोष के दोष से बचने के लिए प्रेरित करने के लिए ये हमको कह रहे हैं ये संकेत हो रहा है कि यह दोष अब तक तो तुम्हारे में नहीं है आगे भी इस प्रकार के दोष से अपने आप को बचाना सज्जन पुरुष की पहचान है दोष न होते हुए भी वह दोष स्वीकार कर लेता है अपना अणुमात्र दोष भी उसे पर्वत के समान दिखाई पड़ता है और दुर्जन की पहचान यह है उसको दूसरे का सरसों के बराबर छिद्र भी उसको लगेगा बहुत बड़ा दोष है और अपना बड़े से बड़ा बिल्व फल के समान बड़े से बड़ा आकार वाला दोष छिद्र उसे अपना दोष समझ में नहीं आएगा दुर्योधन बोला हम खूब विचार करते हैं आखिर हमारे भीतर कमी क्या है हमें लगता है सब कमी पांडवों में है हम में कमी है ही नहीं पर आश्चर्य की बात है यह तो दुर्योधन ने खैर नहीं कहा पर हमारे मुंह में आ रहा है इसलिए हम कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पांडवों ने दे दिया है जिससे ये सबके सब पांडवों के, के पक्ष में बोलते हैं और अब कान खोल करके सब सुन लो मैं अणुमात्र अपराध स्वीकार नहीं कर सकता जुआ खेला पांडवों ने हमने जबरदस्ती नहीं खिलवाया क्यों खेला जुआ क्यों भाइयों को दांव पर लगाया क्यों पत्नी को दांव पर लगाया और दांव पर लगाया तो अपमान उनको भोगना पड़ा इसमें हमारा क्या दोष है द्वारा बुलाया तो फिर क्यों खेला और खेलने के बाद 12 वर्ष का वनवास अज्ञातवास होगा आप कहते हो उसमें पांडवों ने बड़ी पीड़ा सहन की तो पीड़ा सहन की इसमें दोष किसका है अपराधो न चास्माक यत्ते द्यूते पराजिता अजे या अजे जयताम श्रेष्ठ पार्था प्राजिता वनम इसलिए अब ज्यादा प्रवचन से लाभ नहीं है आप शांत दूत बनकर आए हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि जब पांडवों की भुजाओं में इतना बल है इतना पराक्रम है इतने बड़े बड़े दिव्यास्त्र उन्होंने प्राप्त किए हैं तो कायरों की तरह शांति का प्रस्ताव क्यों भेज रहे हैं यदि उनमें क्षत्रियत्व तो है यदि उनमें पौरुष है तो वे युद्ध करें और हमारी यह समझ में नहीं आता कि आप दूत बनकर आए हैं कि सौदेबाजी करने आए हैं पूरा दे दो पूरा नहीं दे सकते तो आधा दे दो आधा नहीं दे सकते तो पांच जनपद दे दो पांच जिले नहीं दे सकते तो पांच गांव दे दो पांच भी नहीं दे सकते तो एक दे दो अब कान खोलकर सुन लीजिए दुर्योधन बोल रहा है महाबाह मई संति केशव या वी तीक्षण या सूचियापरिताज्यम भूमेर पांडवा प्रति स्वीकी नौक को धरती में घुसाया जाए और स्वीकी नौक के धरती में घुसने में जितनी भूमि लगती है उस उससे आधी भूमि भी पांडवों को भी बिना युद्ध के नहीं दे सकता सुई की नौ के अग्रभाग के बराबर भूमि पर भी पांडवों का अधिकार नहीं भगवान हंसने लगे इसकी बात सुनकर भगवान हंसने लगे भगवान के हंसने का प्रयोजन यह था कि तू कहता है कि सू की नौक के अग्रभाग्य बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दी जा सकती तो सु की नौक के अग्रभाग्य बराबर भूमि पर भी तेरा अधिकार नहीं रह जाएगा क्योंकि ये सारी धरती हमारे भक्तों के लिए है सब कुछ हमारे भक्तों के लिए है जब भक्तों के अधिकार को तू नहीं दे सकता है तो तेरा भी सारा अधिकार समाप्त हो जाएगा भगवान ने दुर्योधन को बहुत फटकारा है बहुत फटकारा है भगवान ने और भगवान ने कहा कि देख तू कहता मेरा दोष नहीं भीमसेन को विष दिया गया किसका दोष था पत्थर बांधकर रस्सियों में जकड़ करके डुबा दिया गया गंगा जी में किसका दोष था कालकूट विश्व भोजन में मिलाकर खिलाया गया किसका दोस्त था लाक्षाग्रह में जलाया गया किसका दोस्त था भगवान तो महाराज आवेश में है भगवान ने गिनाए हैं और कहा कि तू धर्मराज युधुष्ठिर के शांति प्रस्ताव को कायरता समझ ले रहा है ना अपने माता पिता की बात सुनता है ना भीष्म जी की बात सुनता है ना विदुर जी की बात सुनता है ना इन ऋषि मुनि महात्माओं की बात सुनता है तो इसका मतलब है कि तेरे सिर पर काल मर रहा है तू काल के अधीन हो गया है इसलिए तेरी बुद्धि मारी गई है और तो पहले से योजना थी कि हम क्या बोलेंगे तुम क्या बोलोगे दुशासन उठ के खड़ा हुआ अरे बोले भाई साहब यहां क्यों बैठे हो आपको इतनी देर तक पता नहीं चल पाया क्या हो रहा है हम लोगों के लिए क्या विचार है इन लोगों का दुर्योधन ने कहा दुशासन में तो समझ नहीं पाया बहुत निर्मल आत्मा का हूं बड़ा भोला हूं नहीं समझ पाया क्या हो रहा है अरे बोले भीष्म द्रोण कृपाचार्य तुम्हारे पिता धरतराष्ट्र ये विदुर और छठे कृष्ण इन छह लोगों का विचार है कि दुर्योधन दुशासन शकुनि और कर्ण इन चार को बंदी बना लिया जाए और बंदी बनाकर पांडवों को सौंप दिया जाए किसी किसी की खोपड़ी होती ही ऐसी है, जैसे आकाशवाणी होती ना आकाशवाणी तो आकाशवाणी तो आकाशवाणी होती है ऐसे ही बहुत से लोगों को कहीं से कुछ जाना नहीं सुना नहीं उन्हें ऐसे ही आकाशवाणी हो जाती है, ऐसे बोल रहा है दुशासन जैसे इसको अभी आकाशवाणी भईयो, जबकि कोई ऐसी योजना क्यों बनाएगा क्या प्रयोजन है ऐसी योजना का जितना सुनते ही दुर्योधन बोला मेरे जीते जी मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता है और उठकर चल पड़ा जैसी उठ के गया उसके पीछे करण गया शकुनी गया सभी भाई उठ के चले गए और जितने पक्षपाती राजा लड़ने के लिए आए थे उनको भी सिखा पढ़ा के रखा गया था आज भी ऐसा होता ना संसद संसद से वाकआउट किया जाता है बहिर्गमन तो जब बहिर्गमन किया जाता है तो सबके सब, सब बाहर चले जाते हैं एक जो पक्ष के विरोधी पक्ष के जो लोग होते हैं वो सबके सब वाकआउट सब कर जाते हैं बहिर्गमन कर जाते हैं ऐसा ही समझो दुर्योधन के जितने पक्षपाती थे सब बहिर्गमन कर गए अब वहां वो थे ज्यादा बेई लोग वहां मुख्य मुख्य बड़े बूढ़े बैठे रह गए भगवान श्री कृष्ण बैठे रह गए भगवान ने कहा वाह वाह इतना कमजोर राजा और राज्यसभा की ऐसी मर्यादा ऐसा मजाक ऐसा तमाशा भी देखने का अवसर हमको पहली बार मिला ये राज्यसभा की आ हालत है, है ये राजा के दरबार की हालत है बहुत पीड़ा होती है बड़ा दुख होता है सर्वेशम कुरु महानयमति महा महानयमिक्रम प्रस मंदम ईश्वरी नन नन्यच्छ, यृप कहते ये बहुत बड़ा अन्याय है सारे बड़े बूढ़ों का तिरस्कार है जो दुर्योधन को राजा के पद पर बिठाने के बाद इतने शक्तिशाली लोग यहां बैठे हैं लेकिन एक अकेले दुर्योधन पर कोई अंकुश नहीं कर सकता इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता धृतराष्ट्र गबरा गए कि अब श्री कृष्ण भी हमारे पक्ष से गए हमारी तो भारी बेजीती हो गई एक बार भी धृतराष्ट्र कठोरता करते निर्णय लेते भीतर से और आज्ञा देते भीष्मी हे कुल गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं दुर्योधन पर शासन कीजिए हिम्मत ही दुर्योधन चू कर जा भीष्म जी के सामने लेकिन एक बार भी धरतराष्ट्र यह नहीं कहते कि हमसे तो हमारे कहने में तो है नहीं आप लोग शासन कीजिए अरे इनको छोड़ो केवल बिदुर जी को कह देते तो बिदुर जी के हाथ में सारी सत्ता है बिदुर जी भी उस पर निग्रह कर सकते थे लेकिन किसी को अपने पुत्र को डांटने के लिए धृतराष्ट्र कहते ही नहीं है तब धृतराष्ट्र ने गांधारी को बुलाया देवी गांधारी सुबल राजपुत्री तुम मां हो दुर्योधन तुम्हारा बेटा है अब दुर्योधन जरूर समझ जाएगा गांधारी ने कहा जो आग्ञा दुर्योधन को फिर बुलाया फिर समझाया लेकिन महाराज दुर्योधन ने एक नहीं सुनी और फिर दुर्योधन चला गया फिर बुलाया दुर्योधन को कहा भले आदमी बैठो तो सही मत सुनो किसी की पर सबको उठाकर तुम चले गए इससे सबका अपमान हुआ है भगवान श्री कृष्ण के महान अनन्य भक्त यदुवंशी महा अतिथि वीर सात्यकी भगवान के साथ आए थे उन्होंने गुप्तचर फिट कर रखे थे ये लोग जो बीच में उठ के गए थे जानते हो क्यों गए थे उसमें भी रहस्य था ये लोग इसलिए गए थे कि एक बार हम लोग चलेंगे आप फिर अकस्मात आके ऐसी नाकेबंदी कर लेंगे बाहर से सेना को तैयार रख लेंगे इनके पास हैं ही कितने लोग श्री कृष्ण को कारागार में डाल देंगे एक ही ताकत है पांडवों की श्री कृष्ण और श्रीकृष्ण को जब हम बंदी बना लेंगे तो हमारे शत्रु तो पराजित ही समझो ये सारी बात का पता चल गया सात्यकी को उन्होंने खुद ही जासूसी कर ली और जब पता चला तो जब ये लोग फिर आकर बैठे तो सात्यकी ने आकर के कहा अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं दुर्योधन को समझा रहे हैं साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का तिरस्कार कर रहे हैं आप लोगों को पता नहीं है हे द्वारिका नाथ आपको हमको सबको बंदी बनाने का विचार किया जा रहा है यह सुनकर के भगवान ने अट्टहास किया और भगवान ने कहा अरे मूर्ख तू मुझे अकेला समझता है क्या सारा विराट ब्रह्मांड मेरे भीतर है संपूर्ण देवता मेरे भीतर है ऐसा कहकर भगवान ने अट्टहास किया और अट्टहास करके भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया सर्वे तो इहा यहां दित्या सभी पांडव हैं अंधक हैं विष्णुवंशी हैं रुद्र हैं आठ बसु हैं सभी ऋषि भी मेरे ही निकट हैं देखो ऐसा कहते ही भगवान ने अट्टहास किया प्रचंड करोड़ों सूर्य के समान तेज प्रकट हो गया उस भयंकर प्रकाश को लोग देख नहीं सके भगवान के श्री अंग में अंगुष्ठ प्रमाण देवता भगवान के श्री अंग में दिखाई देने लग गए बोलो विराट भगवान की उसमें भगवान के श्री अंग में देवताओं का दर्शन हो रहा था भगवान के रोम रोम से भयंकर अग्नि की चिनगारियां लपटे निकल रही थी ललाट में ब्रह्मा जी का दर्शन हो रहा था वक्षस्थल में रुद्र का दर्शन हो रहा था भुजाओं में लोकपालों का दर्शन हो रहा था मुख से अग्नि की लपड़ें निकल रही थी आदित्य साध्य बसु अश्विनी कुमार मरुदुगण विश्व देवगण यक्ष गंधर्व नाग राक्षस सब भगवान के श्रियंग में दिखाई पड़ रहे थे और भगवान की दाहिनी भुजा में अर्जुन दिखाई पड़े और भगवान की बाई भुजा में दाऊजी दिखाई पड़े विशाल भगवान आयुध धारण किए हुए हैं शंख चक्र गदा पद्म धनुष नंदक नाम का खडग भगवान धारण किए हुए हैं धनुष वाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा पद्म अश आठ आयुध भगवान धारण किए हुए हैं भगवान के दिव्य पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे हैं उस समय भगवान को उस मंगलमय रूप का दर्शन करने ही तो ये ऋषि आए थे क्योंकि ये जानते हैं विश्वामित्र वशिष्ठ विश्वामित्र परशुराम जी आदि ऋषि कि आज भगवान अपने दिव्य रूप का भी दर्शन कराएंगे इसी झांकी का दर्शन करने और भगवान का प्रवचन सुनने तो सब आए हैं आज सब ऋषि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं भगवान को इस मंगलमय स्वरूप को द्रोणाचार्य ने अपने नेत्रों से देखा क्योंकि उनकी दृष्टि दिव्य थी कृपाचार्य ने भी दर्शन किया अश्वत्थामा दर्शन नहीं कर सके द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने दर्शन किया और भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन श्री महात्मा विदुरु ने किया महात्मा संजय ने भी भगवान का दर्शन किया सात्यकी ने भी भगवान का दर्शन किया किंतु धृतराष्ट्र दर्शन नहीं कर सके यहां एक बड़ी सुंदर बात है धृतराष्ट्र ने कहा तमेव पुंडरी कामह भी दर्शन भगवान का कर रहे हैं बोले इस सभा में बैठे हुए सभी महापुरुष आपके मंगलमय रूप का दर्शन कर रहे हैं लेकिन मैं अंधा मैं तो संसार भी नहीं मैंने देखा और आपको भी मैं नहीं देख सकता पर भगवान मैं सत्य कहता हूँ संसार देखने की मेरी इच्छा नहीं है एक बार आप अपने मंगलमय स्वरूप की झांकी करा दीजिए फिर भले ही हमको फिर पूर्ववत बना दीजिए लेकिन एक बार दर्शन करा दीजिए भगवान ने हंसते हुए कहा श्री वृंदावन बिहारी लाल पधारो भगवान ने हंसते हुए कहा जय श्री स्वामी दिन, दिनेश गिरी जी आए हैं स्वागत है श्री गौ माता की भगवान ने कहा धृतराष्ट्र जिन नेत्रों से तुम दर्शन करना चाहते हो वह नेत्र मेरे दर्शनों में सक्षम नहीं है इन आँखों से मेरे इस दर्शन का कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में व्याकुलता है दर्शन की तो दिव्यम ददामिते चक्षु मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं और इतना कहते ही धरतराष्ट्र के दोनों नेत्र खुल गए उसे दिखने लग गया अब इस चमत्कार को जब देखा तो सब जय जयकार करने लगे भगवान के श्रीअंग पर देवता निरंतर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं सारे भूमंडल में भूचाल आ गया धरती कांपने लग गई और महाराज समुद्रों में ज्वार आ गया आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे दिशाएं भयभीत हो गईं। कहते जिन लोगों ने भगवान का दर्शन किया वे आज निहाल हो गए धन्य हो गए इतनी जोर का भूकंप आया इतनी जोर का वज्रपात जैसा शब्द हुआ कि महाराज जितने लोग वहां बैठे थे ना इन महापुरुषों को छोड़ के जितने राजा दुर्योधन शकुनी कर्ण दुस्सासन आदि उस सब नीचे और उनकी कुर्सी उनके ऊपर सब लुढ़क पड़क हो गए सब बेहोश हो गए और भगवान वहां से प्रसन्नतापूर्वक चल पड़े अब बाकी तो सब बेहोश थे इसलिए कौन पीछे पीछे चल के जाएगा जो होश में थे उनका नाम लिखा है वो भगवान की विदाई करने के लिए पीछे से गए भीष्मतराष्ट्र बल्लीक अश्वत्था विकर्ण और युयुत ये नौ लोग होश में थे ये नौ लोग भगवान को विदाई देने के लिए गए हैं बहुत दूर तक भेजने के लिए गए हैं भगवान के चरणों में आज सबने प्रणाम किया है नहीं तो भगवान ने सभा में शांत दूत के रूप में आकर वंदन किया था बड़े बूढ़ों को लेकिन आज भगवान की भगवत्ता को सब प्रत्यक्ष देख चुके हैं सब भगवान को चरण वंदन किया है भगवान इसके बाद कुंती जी के पास गए हैं और बुआ जी के चरणों में मस्तक रखकर भगवान ने प्रदान प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा है कि बुआ जी यदि युधिष्ठिर के लिए पांडवों के लिए आपको कुछ संदेश देना हो तो मैं आपका संदेश भी आपके पुत्रों तक पहुंचा दूंगा यह सुनकर के कुंती भावाविष्ट हो गई और उसने कहा कल हम उसका संकेत में स्मरण कर चुके हैं क्षत्राणी विदुला का उपाख्यान और इस विदुला के उपाख्यान का बड़ा विस्तृत वर्णन है महाभारत में और इस उपाख्यान के बारे में लिखा है कि यदि कोई वीर इसका श्रवण करे तो युद्ध में उसकी निश्चित विजय हो जाती है राजा की पराजय हो रही हो और इस प्रकरण का वह पाठ करे तो राजा की विजय हो जाएगी कोई गर्भणी माता श्रवण कर रही हो क्षत्राणी यदि गर्भणी श्रवण कर रही हो तो महान वीर को वह जन्म देगी जो कभी किसी से पराजित नहीं होगा ऐसे वीर को जन्म कई श्लोकों में महाराज इसकी फलश्रुति है और इसका सार इस लंबे चौड़े प्रकरण का सार यही है कि के पुत्र के राज्य पर चढ़ाई कर दी थी शत्रुओं ने और उसने बेचारे ने युद्ध लड़ा तो सही लेकिन लड़ते लड़ते उसकी सेना नष्ट हो गई और वह अंत में घायल होकर के अपने प्राण बचाकर महल में आ गया वैद्य लोग उसकी चिकित्सा कर रहे थे और वो महल में भीतर पड़ा हुआ था उस समय उसकी माता विदुला आई और अपने एकमात्र पुत्र के घावों से रक्त बह रहा है उस पुत्र को देख करके भी उसने दया नहीं की और क्रोधपूर्वक कहा कि अरे कुल कज्जल कुल कलंक मेरी कोख को कलंकित करने वाले तू यदि आज शत्रुओं से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया होता तो मैं प्रसन्न होती आज इसी सौभाग्य के लिए क्षत्राणिया पुत्र को जन्म देती है लेकिन तूने मेरे पति का जो प्रभाव था उसकी जो हमारे पति की जो महिमा थी उसको भी तुमने समाप्त किया है इतना ही नहीं सारे पूर्वज वह अत्यंत दुखी हो रहे हैं हमें तो दुख होता है ब्राह्मणों ने तेरा नाम संजय क्यों रख दिया संजय तो है नहीं सम्यक प्रकार से जीतने वाले को संजय कहते हैं लेकिन तू तो सम्यक रूप से पराजित होकर आ गया तेरा नाम बदल देना चाहिए वह रोने लग गया उसने कहा मां मेरे शरीर में कोई अंग नहीं बचा जहां घाव ना हुआ हो रक्त तो बह रहा है मैं मरणासन हूं तेरा एकमात्र पुत्र हूँ और तू जानबूझकर बूझ शत्रु रूपी अग्नि के अग्नि की ज्वाला में मुझे होमना चाहती है कैसी माँ है बहुत समझाया है क्षत्रिय धर्म को समझाया है विदुला ने और उसने कहा तुम पुरुषार्थ करो मेरे पास सेना नहीं है इसकी चिंता मत करो धन होगा तो सेना अपने आप आ जाएगी उसने कहा महाराज माता जी धन कहाँ से लाऊ धन तो खत्म हो गया बिदुला ने कहा एक खजाना मेरे पास है व्यक्तिगत जिसका ज्ञान मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं ले खजाने की चाबी आज सारा खजाना लुटा दे जीत सके तो बहुत अच्छी बात यदि जीत कर आएगा तो मंगल आरती लेकर मैं तेरी आरती उतारूंगी और यदि वीरगति को प्राप्त हो जाएगा तो मैं रुदन नहीं करूंगी मैं प्रसन्न होंगी मेरी कोक सफल हो गई इतना ललकारा कि संजय के रोमांच हो गया उसी समय उसने कवच धारण किया उसने कहा अब बस मरने मिटने का संकल्प लेकर जा रहा हूं और जब उसको उत्साह में भरा देखा सैनिकों ने तो उन्होंने भी कफन बांध लिए बोले जब महाराज मरना चाहते हैं तो हमें कोई अपनी जान प्यारी थोड़ी है महाराज का दाना पानी खाया है तो वो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए खाया है और छोड़ी सी बची हुई सेना ने राजकुमार संजय के साथ जब पुनः युद्ध किया तो दुश्मनों के छक्के छूट गए अपने शत्रु का बध कर दिया उसने मार दिया शत्रु को और विजयी होकर के आया शंखनाद करता हुआ आया और उसमें विदुला ने अपने पुत्र की आरती उतार करके छाती से लगाया बेटा अब विश्राम कर अब दूध मलाई खा अब कोई परेशानी की बात नहीं है लेकिन तू कायरों की बात पढ़ा था इससे मेरे चित्त में पीड़ा हो रही थी, तो जाकर युधिष्ठिर से कह देना कि इसमें कुंती तुम्हारी माता कुंती नहीं है इस समय कुंती विदुला छत्राणी है जो ललकार रही है कि तुम क्यों कायरों की तरह शांति का प्रस्ताव कर रहे हो क्या वह दिन भूल गए जब तुम्हें नपुंसक कहकर के इन पापियों ने पुकारा था हमारी कुलवधु के केस पकड़ करके घसीटा था उस दिन को भूल गए क्या इसलिए पुरुषार्थ का आश्रय लो कुंती ने यहां तक कह दिया है कि जय और पराजय निश्चित नहीं किस पक्ष की हो लेकिन तुम्हें भय नहीं करना चाहिए यदि तुम वीरगति को प्राप्त भी हो गए तो भी मैं प्रसन्नता का ही अनुभव करूंगी लेकिन तुम्हें युद्ध करना चाहिए भगवान बड़े प्रसन्न हुए बोले बुआ जी हम तो यही समझते थे कि केवल आप भगत ही हो और हाँ महात्मा पांडु की पत्नी हो क्षत्राणी में जो ओज होना चाहिए एक सिंहनी के समान गरज रही हो बहुत प्रसन्नता की बात है हम अवश्य तुम्हारे संदेश को सुना देंगे और महाराज भगवान वहाँ से विदा होकर के उपलब्ध नगर में पहुंचे हैं और भगवान ने कर्ण को अपने निकट बुला लिया है कर्ण भगवान से मिल गया भगवान ने कर्ण को निकट बुलाया है और निकट बुला करके उपलब्ध नगर में कर्ण भगवान को मिल गया और भगवान ने कर्ण को हठप पूर्वक अपने रथ पर बिठा लिया है और कहा कि चलो थोड़ी दूर साथ साथ चलते हैं महाभारत में यक्ष रूपधारी धर्म ने पूछा है किंस्वित एक पदम धर्मम एक पद में धर्म का निरूपण किया जाए तो वह क्या है तो धर्मधिष्ठ ने कहा दाक्ष्यम एक पदम धर्मम दक्षता कुशलता यही एक शब्द में धर्म की परिभाषा है कुशलता और ये कुशलता भगवान श्री कृष्ण में है तब किस परिस्थिति में किससे क्या कहना है यह पूरी चतुराई ठाकुर जी में इसी का नाम धर्म है इसलिए श्री कृष्ण हर समय मानव जाति के लिए परम परम आदर्श रहेंगे चाहे जैसा समय आ जाए भयंकर से भयंकर छल कपट का युग कलयुग आ जाए आ गया है उस परिस्थिति को हम लोग देख ही रहे हैं लेकिन यदि श्री कृष्ण के इस दक्षता को यदि हम विचार करें भगवान की कार्य कुशलता का यदि हम विचार करें और इसे हम अपना आदर्श बनावें तो इस भयंकर भौतिक युग में भी कहीं हमें पराजय का मुंह देखना नहीं पड़ेगा अभी देखो सभा में कर्ण को भी खड़ी खोटी सुना के आए भगवान क्यों कर्ण भी वहां था वहां भगवान खरी खोटी सुना के आए और यहां भगवान ने उसको हाथ पकड़ के रथ पे बिठा लिया और छाती से लगाया छाती से लगाया बड़ा स्नेह प्रदर्शित किया और भगवान ने कहा हे कर्ण तुम वेदों के प्रकांड विद्वान हो तत्वज्ञानी महापुरुष हो मैं जो कुछ भी कह रहा हूं इसमें तुम स्वार्थ की भावना मत समझना बहुत विचार पूर्वक श्रवण कीजिए करो सनातन वेद के रहस्यों को तुम जानते हो धर्म शास्त्र के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को तुम जानते हो तमेव कर्ण जानासी सी वेद वादान सनातना त्वमेव धर्म शास्त्रेशु सु सूक्ष्मेशु परि और हे कर्ण मैं सबसे अधिक प्रसन्न जो तुम्हारे ऊपर हूं वो एक ही कारण से प्रसन्न तुम हो तुम ब्राह्मणों के बड़े भक्त हो तुम ब्राह्मणों के उपासक हो इसलिए तुम मेरी प्रसन्नता के भाजन बने हुए हो देखो कर्ण तुम्हें असूया भाव नहीं लाना चाहिए कानिन और सहुड ये दो भेद होते हैं संतान के कानिन उसको कहते हैं कन्यानश है कन्या से उत्पन्न को कानीन कहते हैं तुम राधा के पुत्र नहीं हो अधिरथ सूत तुम्हारा पिता नहीं है तुम सूत जाति के नहीं हो तुम तो महात्मा पांडु के पुत्र हो उनके क्षेत्र में उत्पन्न भगवान सूर्य नारायण के तेज से उत्पन्न कुंती के पुत्र हो कन्या अवस्था में जो पुत्र उत्पन्न हो जाए उसको कानिन कहते हैं और विवाह के बाद जो उत्पन्न हो जाए उसको सहोड कहते सहोड। तो तुम तुम नहीं हो तुम कानीन हो कानीन तुम्हारी माता प्राकृत नारी नहीं है।, परम दिव्य है कुंती क्योंकि देवता के अंश से तुम प्रकट हुए हो किसी मनुष्य के द्वारा तुम्हारा गर्भाधान या तुम्हारा तुम्हारी उत्पत्ति नहीं हुई है इसलिए न तो तुम्हारे में दोष है न तुम्हारी माता कुंती में दोष है तुम परम निर्दुष्ट हो और ये तुम्हें समझना चाहिए कि सूर्य नारायण की आज्ञा से ही कुंती ने तुमको बाहर दिया था इसलिए अब बहुत सुंदर समय आ गया है इस असलियत को स्वीकार करो द्वेष को खत्म कर दो कर्ण हंसने लग गया बोले अब तक हमको नहीं बताया गया पर अब आप क्या बताती है बात मैं पहले से जानता हूं कि मैं सूत जाति का नहीं हूं मैं कुंती का पुत्र हूं मैं सूर्य का पुत्र हूं इस बात को मैं जानता हूं लेकिन आप यह क्यों कहना चाहते हैं इसके पीछे आपका प्रयोजन क्या है भगवान ने कहा देखो तुम घोषणा कर दो कि मैं कुंती का पुत्र हूं कुंती भी स्वीकार करेगी तब युधिष्ठिर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे और जब युधिष्ठिर प्रणाम करेंगे तो मैं भी प्रणाम करूंगा भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव प्रणाम करेंगे तुम सिंहासन पर बैठोगे छत्र लेकर युधिष्ठिर खड़े रहेंगे द्रौपदी के पांच पुत्र तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे मेरा भांजा अतिथि महावीर अवमन्यु जो अभी केवल पंद्रह सोलह वर्ष का है वो भी तुम्हारे सेवा में हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा और फिर ये तुम्हारे बल पर ही दुर्योधन इतना तमक रहा है फिर ये रक्तपात रुक जाएगा धन्य है धैर्य कर्ण का दूसरा कोई होता तो इतने बड़े लालच में तुरंत आ जाता आज तो थोड़ी थोड़ी बातों पर दलबदल हो जाता इतना बड़ा चारा डाला भगवान ने कर्ण के आगे लेकिन कर्ण बड़ा धैर्यवान था कर्ण ने कहा भगवान मैंने दुर्योधन से बहुत सम्मान प्राप्त किया है आपको स्मरण होना चाहिए जिस समय कौरव पांडव द्रोणाचार्य के निर्देशन में अपने अस्त्रास्त्र कौशल को प्रस्तुत कर रहे थे उस समय जब मैंने ललकारा अर्जुन को द्वंद युद्ध के लिए तो उस समय ये बात कही गई थी कि तुम अपना परिचय दो हीन वर्ण के लोगों से राजकुमार युद्ध नहीं कर सकते हैं तब उस समय अंगदेश का राजा दुर्योधन ने ही मुझे बनाया था सूत जाति की कन्याओं से मेरे विवाह हो चुके हैं कई संताने हो चुकी हैं और 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास का काल जो पांडवों ने बिताया उन 13 वर्षों में दुर्योधन ने तो नाम मात्र का शासन किया मैंने ही सारे भूमंडल के अकंटक राज्य को भोगा है तो इतने दिनों तक अपने मित्र का आदर सम्मान और दाना पानी प्राप्त करने के बाद अब एन मौके पर मैं हाथ खड़े कर दू तो तो युधिष्ठ का बड़ा भाई हूं बात तो सही है झूठ नहीं है लेकिन महाराज मेरी कितनी अपकीर्ति होगी और आपके लिए लड़ते लड़ते मर जाऊंगा तो क्षत्रि के लिए तो यही मृत्यु श्रेष्ठ है पर हे माधव एक बात की मुझे अत्यधिक पीड़ा है और वो पीड़ा इस बात की है दुर्योधन को खुश करने के लिए जो मैंने पांडवों को जुआ खेलते समय जुआ के बाद सभा में खरी खोटी सुनाई थी और द्रौपदी का मैंने अपमान किया था उसकी पीड़ा मुझे आज भी है मुझे उनके अधर्म का पाप का इस प्रकार समर्थन नहीं करना चाहिए था ये बात कर्ण ने जब स्वीकार किया महाराज मूल में लिखा है भगवान भावुक हो गए हैं और भगवान ने कर्ण को छाती से लगा लिया है बोले ठीक है अब जो होना होगा सो होगा और क्या कहना चाहते हो कर्ण ने कहा हे माधव जब तक भीष्म जी युद्ध में रहेंगे तब तक तो मैं आऊंगा नहीं क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है भीष्म जी हमको जब देखो तब नीचा दिखाते हैं इसलिए तब तक तो मैं युद्ध करूंगा नहीं और युद्ध में ही अपदर्शन होगा जब अर्जुन के आप सारथी होंगे और मैं आपका प्रतिद्वंदी बनकर सामने खड़ा होऊंगा, उस समय मैं आपका सन्मुख दर्शन करूंगा यदि जीवित रह गया तो फिर से आपका अभिनंदन करूंगा और यदि मर गया तो आज ही हमारी आपकी राम राम दंडोत्प्रणाम और कर्ण अपने घर को चला गया और भगवान श्री कृष्ण विराट नगर की ओर चल पड़े इधर जब कर्ण ने यह घोषणा की कि मैं संपूर्ण पांडवों को आधे दिन में समाप्त कर सकता हूं एक बैठक हुई उसमें यह पूछा गया कौन कितने दिन में सेना को समाप्त कर सकता है भीष्म जी ने कहा मैं एक महीने में समाप्त कर सकता हूं द्रोणाचार्य ने कहा मैं भी एक महीने में कृपाचार्य ने कहा मैं भी एक महीने में अश्वत्थामा ने कहा मैं एक दिन में समाप्त कर सकता हूं सारी सेना को कर्ण ने कहा मैं आधे दिन में समाप्त कर सकता हूं सारी सेना को पांडवों के सहित नष्ट कर सकता हूं कुंती को सूचना मिली कुंती व्याकुल हो गई और कुंती ने गंगा में संध्या करते हुए कर्ण के पास जाकर याचना की है कर्ण वेद पाठ करके सूर्योपस्थान करके बाहर आया है देखा है कुंती खड़ी हैं कुंती के चरणों में कर्ण ने प्रणाम किया है और कहा कि हे महारानी राजमाता कुंती युधिष्ठिर की माता कुंती यह अधिरथ सूत का पुत्र राधेय कर्ण आपके चरणों में प्रणाम कर ज्ञान ये कहा उसने बशुषेण कर्ण आपको प्रणाम करता है कुंती रो पड़ी बेटा तुम राधा के और अधीरथ के पुत्र नहीं हो तुम तो महात्मा पांडु के क्षेत्र में उत्पन्न तुम निश्चित ही मेरे पुत्र हो सारी बात कुंती ने बताई है महाराज लिखा है कि सूर्य नारायण ने स्पष्ट शब्दों में कहा सूर्य मंडल से आवाज कर्ण को सुनाई पड़ी कर्ण पुत्र कर्ण कुंती तुम्हारी माता है मैं तुम्हारा पिता हूं यह जो कुछ कह रही है वह धर्मयुक्त है तुम अभी भी अपनी माता की आज्ञा को स्वीकार कर लो कुंती यही कहने आई थी बेटा लौट चलो पांडव कमजोर हैं तुम तो कमजोर की सहायता करने वाले हो हमारे पुत्रों पर सेना भी कम है तुम आ जाओ उत्तम बात तो यह होगी कि तुम्हारे पांडवों के पक्ष में आ जाने से द्वेष समाप्त हो जाएगा झगड़ा मिट जाएगा रक्तपात नहीं होगा कर्ण ने एक एक बात का खंडन किया है और उसने कहा कि माताजी अब समय बहुत अधिक बीत चुका है अब संभव नहीं है आपने जो सबसे बड़ा अन्याय हमारे साथ किया है कर्ण ने कहा सबसे बड़ा अन्याय यह किया कि भगवान भुवन भास्कर आदित्य का पुत्र होता हुआ भी आपके जैसी महातपस्विनी निष्पाप माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मुझे क्षत्रियोचित संस्कार प्राप्त नहीं हुए क्षत्रि के जो संस्कार होने चाहिए थे वे संस्कार मेरे नहीं हुए इससे अधिक दुख की और क्या बात हो सकती है आपने तो निर्दय की भांति मुझे संदूक में धरकर बक्से में धरकर बहा दिया लेकिन हमने सुना है कि जब अधिरथी को मैं मिला और उसने मुझे उठाकर अपनी पत्नी राधा की गोद में दिया तो उसके स्तनों में दूध उतर आया था उसने मुझे दूध पिलाया उसने मेरे मलमूत्र को स्वच्छ किया और मैं आज भी उसे ही अपनी माता मानता हूं तो मैं उनकी आशाओं पर पानी नहीं फेर सकता और अपने मित्र दुर्योधन की आशाओं पर पानी नहीं फेर सकता बस यह बात मैंने कृष्ण से भी कह दी है कर्ण कह रहा है कि किसी भी स्थिति में महाभारत युद्ध जब तक पूरा संपन्न न हो जाए तब तक युधिष्ठिर को पांडवों को मत बता देना कि कर्ण तुम्हारा भाई है नहीं तो युधिष्ठिर राजगद्दी को स्वीकार नहीं करेंगे और फिर सब विजय पराजय के रूप में बदल जाएगी युधिष्ठिर वो राज्य मुझे दे देंगे और मैं राज्य दुर्योधन को दे दूंगा आपके भक्तों की पीड़ा दूर नहीं होगी माता आज तुमसे भी हमारा यही निवेदन है यह बात कहीं युधिषि तक न चली जाए वो महान धर्मात्मा है महान सदाचारी है इस बात का बोध होने के बाद वो राज न तो युद्ध स्वीकार करेगा न ही राज गद्दी को स्वीकार करेगा और अधर्मियों के विनाश के लिए धर्म राज्य की स्थापना के लिए ठिर का चक्रवर्ती के पद पर शोभायमान होना उचित है यही होना चाहिए मैं भी यही चाहता हूं कि मैं युद्ध में वीरगति को प्राप्त करूं और युदिषि राजगद्दी को सुशोभित करें पर कर्ण ने आज तक किसी को निराश नहीं किया है तो अपने को जन्म देने वाली माता को निराश वह कैसे कर सकता है तुम पांडवों के लिए अभयदान मांगने आई हो तो मैं वचन देता हूं एक अर्जुन को छोड़ करके तुम्हारे चार पुत्रों को मैं अभदान देता हूं युद्ध में ऐसी परिस्थिति आएगी कि मैं उनको मार सकता हूं फिर भी तुम्हारे वचनों तुमको दिए गए वचनों को याद करके मैं उन्हें छोड़ दूंगा और मां कुंती तुम्हारे पांच पुत्र हर अवस्था में रहेंगे यदि अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं दुर्योधन का पक्ष छोड़कर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारे पांच के पांच रहेंगे और यदि मैं मारा गया तो भी तुम्हारे पांच के पांच रहेंगे कुंती ने रोते हुए कहा बेटा ग्लानि मुझे भी है जो कुछ होना था सो हो गया लेकिन एक बार तो तू मेरी अंक में आ जा कर्ण ने चरणों में प्रणाम किया है माता तो माता ही होती है कुंती ने कर्ण को अपनी भुजाओं भर के हृदय से लगाया है आंसुओं से सींच दिया है कर्ण ने अपने आंसुओं से माता के चरण धो दिए हैं और कहा अब अपराध क्षमा करना इसलिए कर्ण का चरित्र भी बड़ा अद्भुत चरित्र है कर्ण के चरित्र में जो दोष दिखाई पड़ते हैं वो दोष कुसंग का परिणाम कुंग इसलिए मानस जी में कहा ना रहे न नीच मते चतुराई नीच व्यक्ति के नीच व्यक्ति के अधीन आप हो जाएं तो महाराज फिर सारी चतुराई ध्वस्त हो जाती है इसलिए दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए विमुख जनन को संग न कीजिए भगवान लौट करके आए हैं पांडवों से सारी बात बता दी है और पांडवों से भगवान ने कह दिया है कि अब युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र मैदान की ओर कूच कर देना चाहिए अब विलंब नहीं करना चाहिए पांडवों ने अपनी सेना का संग्रह किया है विशाल अपनी सेना को युक्त करके पांडव कैसे पड़ाव डालते हुए पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र में पांडव सेना का पड़ाव पड़ गया है शिविर का निर्माण हो गया है बहुत लंबा प्रकरण है कई अध्यायों में हम नाम मात्र ले रहे हैं दुर्योधन की सेना भी कुरुक्षेत्र में आ गई है और उसके भी पड़ाव पड़ गए हैं दोनों दलों के कुरुक्षेत्र में पड़ाव पड़ गए हैं और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में युधिष्ठिर को सुंदर उपदेश दिया है और भगवान के वचनों का अर्जुन ने समर्थन किया है दुर्योधन के सेनाओं का विभाजन हुआ है और अलग अलग सेनापतियों के पद पर ग्यारह सेनापतियों का अभिषेक दुर्योधन ने किया है एक एक कक्षा होनी का स्वामी एक एक इस तरह से ग्यारह वीरों का अभिषेक किया है और पांडव पक्ष से कई बातें आई हैं इसका सेनापति कौन बने किसी ने कहा द्रुपद को बनाना चाहिए किसी ने कहा विराट को बनाना चाहिए किसी ने कहा ध्रष्ट द्रुम शिखंडी को बनाना चाहिए किसी ने किसी को सब ने अलग अलग सलाह दी युधिष्ठिर से पूछा आप किसको बनाना चाहते हैं युधिष्ठिर ने कहा भगवान आप जिसको बनाना चाहते उसी को हम बनाना चाहते हैं है? क्योंकि हमारे संपूर्ण विषयों के संबंध में आप ही प्रमाण है भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई है भगवान ने कहा मैं तो को सेनापति बना रहा यद्यपि के पक्ष में बोट कम थे और और लोगों का प्रस्ताव किया गया था ध्रष्ट का प्रस्ताव केवल एक ने किया था भगवान ने ध्रष्ट का समर्थन किया और भगवान का बनाया हुआ सेनापति आखिरी समय तक वही सेनापति पांडवों का रहा दूसरा सेनापति बदलने का अवसर नहीं आया और यहां तो कितने महाराज पहले भीष्म बने पर भीषम का पतन हुआ फिर द्रोणाचार्य बने फिर उनका पतन हुआ धीरे फिर शल्य बने फिर कर्ण कर्ण बने फिर शल्य बने चार चार बदल गए और आगे फिर आखिरी अश्वत्थामा भी बना लेकिन यहां भगवान ने जिसको अपने हाथ से तिलक कर दिया वो अंतिम क्षण तक बना रहा उलूक को उलूक से परिचित हैं आप लोग कि नहीं उलूक उलूक शब्द का अर्थ तो उल्लू होता है उलूक माने उल्लू होता है कि नहीं शकुनी के पुत्र का नाम था उलूक ऐसे होते हैं चतुर हैं? शकुनी को लोग कहते ना सबसे चतुर था इतने बड़े चतुर ने अपने लड़के का नाम रखा उलूक उल्लू इसका मतलब चतुर के ही उल्लू होते हैं बोलो वृंदावन बिहारी उलूक को भेजा जो ज्यादा चतुर होते हैं उन्हीं के घर में भगवान उलूक भेजते हैं उल्लू पैदा हुआ इस उलूक को कहा कि जाओ हमारे दूत बनकर तुम जाओ उलूक आया और उलुक ने कहा कि देखो दूत अवध्य होते हैं पहले मुझे अभय दान दो बोले ठीक है ये धर्मराज युधिष्ठिर का दरबार है यहाँ ये दोहाई देने की ज़रूरत नहीं है उलुक ने बहुत खरी खोटी सुनाई भीमसेन को निमुचिया कह दिया भीमसेन की मूँछ बहुत बड़ी बड़ी थी तो इनको कोई बिना मूछ का कह दे तो ये बहुत गुस्सा हो जाते थे और भोजन तो अच्छा था ही खुराक अच्छी थी भीमसेन की कोई कह दे कि ये ज्यादा खाता उसको भी वो कहते थे जो ज्यादा खाने वाला कह देगा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा तो ये भी कह दिया कि ये तो बिना मूछ का मर्द है और बहुत भोजन करने वाला पेटुए लड़े गई क्या भीमसेन ने दाँत कटकटाए और कहा उलूक अभी तुझे मार डालूं ऐसा बोलने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ता युदुष्ट रहने का कोई बात नहीं दूत अवध्य होता है उसको मारो मत बोले मैं सब प्रतिज्ञाएं सत्य करके दिखाऊंगा और इधर श्री बलराम जी महाराज आए हैं बलराम जी का स्वागत पांडवों ने किया है और उस समय श्री बलराम जी महाराज ने भगवान पर थोड़ा दोषारोपण भी किया है महाभारत में बलराम जी की भूमिका कुछ अलग प्रकार की दिखाई पड़ती है बलराम जी ने कहा मैंने बार बार कृष्ण को समझाया कि जैसे तुम्हारे पांडव हैं वैसे ही तुम्हारे लिए कौरव हैं तुम्हें इस लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए लेकिन ये हमारी बात मानते ही नहीं है क्या करें हमारे छोटे भाई होने पर भी हमारी बात नहीं मानते हैं क्यों क्यों नहीं मानते हैं बोले इसलिए नहीं मानते हैं कि इनकी अर्जुन के प्रति ममता ज्यादा है ये अर्जुन से हटके नहीं जा सकते तो ठीक है इनकी अर्जुन के प्रति ममता है और हमारी इनके प्रति ममता है बलराम जी करें हमारी ममता कृष्ण के प्रति है इनकी अर्जुन के प्रति है और हमारी कृष्ण के प्रति ममता है हमारी कृष्ण के प्रति ममता है मैं भी युद्ध कर सकता हूं दुर्योधन भी मेरा भक्त है लेकिन मैं दुर्योधन के पक्ष में नहीं जाऊंगा क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में जाने से श्री कृष्ण के सामने मुझे आना पड़ेगा बहुत प्यारी बात श्री दाऊ दादा ने कही दाऊ जी कहते हैं न चाह मुत्सहे कृष्णम ऋतल लोक मुदीक्षितुम तनोवरता केशव से चिकीर्षितम मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस जगत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहता मेरे प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण है ये दाऊ जी का कृष्ण प्रेम है यह है दाऊ दादा बोले संसार को मैं देखता ही कृष्ण के कारण हूं श्री कृष्ण धरती पर ना आवे तो मुझे यहां आने की क्या आवश्यकता है श्री कृष्ण के बिना मैं संसार को देखना भी नहीं चाहता इसलिए श्री कृष्ण आना चाहते हैं धरती पर तो मैं भी आ जाता हूं और ये जो करना चाहते हैं भले ही हमारे अनुकूल न हो तो भी जो ये करते हैं हम उसी के समर्थक बने रहते हैं इस नाते से श्री कृष्ण चाहते हैं युद्ध और श्री कृष्ण चाहते हैं विनाश इसलिए हम श्री कृष्ण के विरोध में नहीं जा सकते पर हमारी इच्छा यह है कि हम अपने रिश्तेदारों को अपने वंश को अपनी आंखों के आगे मरते हुए भी नहीं देखना चाहते कथनचित मुझे पुकारा गया और मैं कहीं भावुक हो गया तो अनर्थ हो जाएगा फिर विजय संदेह में पड़ जाएगी पांडवों की इसलिए मैं तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूं युधिषिर भीमसेन ये सब चाह रहे थे कि थोड़ा दाऊ जी को हाथ पैर जोड़ के मना लें कोई बात नहीं दादा आप मत जाओ बड़े हो रहो कुछ नहीं करना युक्ति तो बताते रहना भगवान ने आपके सारे से कहा बिल्कुल मत मनाओ हाँ ये जा रहे हैं जल्दी जाने दो उनको भगवान का इशारा देखकर किसी ने दाऊ जी को यह एक बार भी नहीं कहा कि नहीं नहीं आप क्यों नाराज होके जा रहे आप मत जाइए आप रहे आइए तीर्थ यात्रा पीछे कर लेना बोले हाँ जा रहे हो तो ठीक भगवान बोले हां दादा आपको विलंब हो जाएगा आप पधारे भगवान ने दाऊजी को जल्दी विदा कर दिया भगवान का साला आया भगवान का साला आया कितने साले हैं इनके अब एक दो है तो गिनाए जाए साले ही साले हैं सोलह सोलह हजार एक सौ आठ रानी पटरानी है तो सालों की इतनी संख्या तो पक्की है जमराज भी नहीं के साले हैं पर यहां जिस साले की बात चल रही है वो साला है रुक्मी रुक्मणी जी का भाई रुक्मी भी आया है एक अक्षहणी सेना लेकर के तैयार होकर के आया है और आकर के इसने भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम किया है और युधिष्ठिर को भी प्रणाम किया है और इसने कहा कि मैं अपने बाहुबल के सहारे आप लोगों को विजय दिला सकता हूं मेरी भुजाओं में बहुत शक्ति है इसके वक्तव्य में अहंकार ज्यादा था क्योंकि राक्षस था ना आखिर तो आसुरी प्रकृति का था इसने महाराज सब कोई नकार दिया अरे इस युद्ध में भीमसेन अर्जुन ये सब क्या करेंगे मैं हूं ना अकेला ही लड़ लूंगा सब भगवान हंसने लगे मरे मूर्खाधि राज इतने बड़े बड़े महावीर खड़े हैं प्रतिपक्ष में लड़ने के लिए मृत्यु को जिन्होंने जीत लिया है ऐसे पितामह भीष्म खड़े हैं द्रोणाचार्य कृपाचार्य खड़े हैं और ये कैसा भला आदमी जो कहता है युधिष्ठिर ने भगवान ने इशारा किया और युधिष्ठिर ने कहा आप पधारे आपका स्वागत है जलपान करो भोजन करो अभी हमें आपकी सहायता की आवश्यकता का अनुभव नहीं हो रहा है देखा जाएगा पीछे अभी आवश्यकता नहीं बोला महाराज मैं संदेह में कब तक रहूंगा आप मेरी सहायता स्वीकार नहीं करते तो मैं दुर्योधन के पास चला जाऊंगा बोले जाओ इसलिए तो भगवान ने अपने साले को रोका नहीं क्योंकि भीतर से पक्का होकर आता किसी भी स्थिति में पांडवों के पक्ष में रहना है भगवान स्वागत करते जो दो तरफ जाने वाला व्यक्ति हो ना उसको कभी अपने समूह में सम्मिलित नहीं करना चाहिए ये राजनीति है ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार की जो दो तरफ जाने वाला आदमी हो उसको कभी अपने गोष्ठी में सम्मिलित नहीं करना चाहिए हाँ आओ भोजन कराओ जाओ पधारो एक तरफा जो हो उसी को स्वीकार करना चाहिए बस रुकमी गया दुर्योधन के पास दुर्योधन ने कहा से आ रहे हैं आप बोले हम पांडवों ने हमको नहीं लिया इसलिए आपके पास आ रहे हैं वो तो इसी बात से चिड़ गया कि पांडवों के पास गए क्यों इसका मतलब है कि तुम हमारे पक्ष से भी ठीक से नहीं लड़ोगे क्योंकि तुम्हारे बहनोई ही श्री कृष्ण तो पांडवों के तरफ हैं, इसलिए हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं तुम चले जाओ रुकमी चला गया ना इधर आया काम ना उधर आया काम एक दृष्टांत हमने सुना था वृंदावन में ही बहुत पहले अन्यथा था मत लेना उस दृष्टांत को किसी की निंदा या किसी का तिरस्कार प्रयोजन नहीं है एक राम जी के भगत थे एक राम जी के भगत थे और एक खुदा के भगत थे दोनों में शर्तबंधी वो कहता था राम जी परमात्मा है वो कहता था खुदा परमात्मा है बोले यदि राम जी परमात्मा हुए तो कूद जाओ इस पहाड़ के इस तीन मंजिल ऊपर से कूद जाओ बच जाओगे और नहीं हुए तो मर जाओगे राम जी का पक्का भगत था वो चढ़ा राम जी के नाम पर जय श्री राम कहके कूद गया कुछ नहीं बिगड़ा उसका हमारी कथा सुन के आप लोग में से कोई मत कूद जाना क्योंकि इतनी निष्ठा सबके भीतर हो जाए इसमें कठिनाई है खुदा वाला भी पक्का मुसलमान था ऐसा वैसा नहीं था वो पक्का हिंदू था वो पक्का मुसलमान था वो भी खुदा पर विश्वास करके कूद गया उसका कुछ नहीं बिगड़ा एक तीसरे भी थे वो बीच वाले थे वो कहते थे भाई देखो हम तो राम रहीम को एक मानने वाले हैं बीच वाले हैं हम बीच वाले हैं सबको एक करके चलते हैं राम जी भी हैं और खुदा भी हैं हम दोनों को मानते हैं बोले बहुत अच्छी बात दोनों को मानते हैं तो आप भी कूद के दिखाइए अब वो चढ़ तो गया पर सोचने लगा कि राम जी का नाम लेके कूदें कि खुदा का नाम लेके कूदें राम जी का नाम लेने वाला भी बच गया खुदा का नाम लेने वाला भी बच गया तो वो चतुर ज्यादा था उसने कहा जय रम कहे के कूदा मर गया ना राम जी का ही नाम लिया ना खुदा का नाम लिया रम खुद्या करके कुदा वो मर गया इसलिए एक तरफा होना चाहिए ऐसा सिद्धांत ढुलमुल नहीं होना चाहिए मनुष्य को सिद्धांत की सुदृढ़ चट्टान बनकर के जीना चाहिए उसे कूड़े करकट जैसा अपना अस्तित्व नहीं बनाना चाहिए कि जिधर से धार आई उधर ही बह गए थोड़ी फूंक मारी उड़ गए ऐसा अस्तित्व से अपने नहीं बनाना चाहिए कहने में तो थोड़ा अनुचित जैसा लगेगा क्योंकि लाइव कथा है तो महाराज ये तीन के कूड़ा मूत्र त्याग करने बैठता है उसमें भी बह जाता नदी और पोखरा की धार तो बहुत नदी और झरने की धार तो बहुत आगे की बात है मूत्र की धार सह इसलिए कूड़े करकट के जैसा अपना अस्तित्व नहीं बनाना चाहिए हम जहां भी हैं एक तरफा रहें एक जैसे रहें तो सब जगह हमारी प्रतिष्ठा होगी और हम ढुलमुल रहेंगे तो ढुलमुल आदमी बीच में मारा जाता है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की तो रम रम खुदैया वाली हालत बेचारे रुक्मी की हो गई लौट के उसको जाना पड़ा दाऊज जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए धरतराष्ट्र और संजय का संवाद है और धरत की स्थिति बड़ी विचित्र है महाराज हम तो ये कहते हैं कि सबसे अधिक मानसिक विपत्ति किसी को भोगनी पड़ी इस प्रकरण में तो वो थे धृतराष्ट्र दिखता तो है ही नहीं पर यही सुनते हैं कौन जीता कौन मरा हाय रे हाय हमारा बेटा मर गया हमारा पोता मर गया हमारा मुख मर गया यही बेचारा देखने के लिए जिंदा है इसको बड़ा कष्ट है और महाराज उस समय श्री ब्यास जी महाराज कृपापूर्वक हस्तनापुर पधारे और हस्तनापुर में व्यास जी का विधिवत आदर सत्कार धरतराष्ट्र ने किया ब्यास ने कहा वत्स धृतराष्ट्र हम एक विशेष प्रयोजन को लेकर के आए हैं वो ये आए हैं कि अब किसी भी अवस्था में युद्ध टल नहीं सकता युद्ध निश्चित होगा भयंकर रक्तपात होगा और इस रक्तपात में यह सारी धरती क्षत्रियों के रक्त से रंजित हो उठेगी बड़े भयंकर ग्रह नक्षत्र आ गए हैं बड़ी विकट परिस्थिति आ गई है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस प्रकार के जो देवी उत्पात हैं वे सबके सब देवी उत्पात महाविनाश की सूचना दे रहे हैं इसलिए सबको सावधान हो जाना चाहिए दान पुण्य कर लेना चाहिए क्योंकि अब यह महाविनाश किसी भी प्रकार से रुक नहीं सकता है तुम चाहो इस युद्ध का दर्शन करना तो मैं इसीलिए आया हूं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दू और यहीं बैठे बैठे सारे युद्ध का दृश्य तुम देखते रहोगे किस वीर के मन में क्या बात आई है यह भी तुमसे छिपी हुई नहीं रह जाएगी और यदि तुम देखना नहीं चाहते हो सुनना चाहते हो तो यदि तुम चाहो तो मैं संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दूंगा धृतराश्र ने यहाँ बड़ी बुद्धिमानी की धृतराश्र का महाराज किसी पूर्व पाप के कारण अंधा हुआ संसार तो मैंने देखा नहीं संसार देखा नहीं और अपने खानदान को मरने के लिए मरता हुआ देखने के लिए दृष्टि प्राप्त करूं। इसमें मुझे कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता पर मैं युद्ध का शौकीन अवश्य हूँ युद्ध की चर्चाएं सुनने में हमको स्वाद बहुत आता है तो मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि युद्ध कैसे हुआ किसने कैसा पराक्रम दिखाया भगवान व्यास ने कहा मैं संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। और धृतराष्ट्र ने पूछा है महाराज जो अमंगल आपने देखे हैं उनका आप वर्णन करें कई श्लोकों में अमंगलों का वर्णन किया है ग्रहों की स्थिति क्या है नक्षत्रों की स्थिति क्या है इस सब का भी बड़ा विचित्र वर्णन किया है व्यासी ने और कहा कि देखो केतु चित्रा का अतिक्रमण करके स्वाति पर स्थित हो रहे हैं और उनकी विशेष दृष्टि कुरुवंश के विनाश पर जमी हुई है राहु केतु सदा एक दूसरे से साथ में स्थान पर होते हैं आमने सामने राहु केतु होते हैं तो साथ में में इनकी स्थिति रहती है किंतु इस समय दोनों एक राशि पर आ गए हैं इसलिए ये महान अनिष्ट के सूचक हैं ये भयंकर अनिष्ट करने वाले हैं और हे राजन चतुर्दशी पंचदशी भूतपूर्वाम चोडशीम इं तो नाभिजानेह मावासियाम तयोदशी चंद्र सूर्या बुभग्रस्ता मेकवासी मेक, मेक प्रस्तावेकसीम एक तिथि का क्षय होने पर चौदहवें दिन चौदह दिन का भी पक्ष हो जाता है और तिथिक्षि तिथि क्षय, क्षय न होने पर पंद्रह दिन का होता है कई बार वृद्धि होने पर 16 दिन का भी पक्ष हो जाता है लेकिन इस बार 13 दिन का पक्ष आया है और इस 13 दिन के पक्ष में अमावस्या और पूर्णिमा भी सम्मिलित है अमावस्या को सूर्य ग्रहण है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है एक ही पक्ष में दो ग्रहण भी आ गए और 13 दिन का पखवाड़ा हुआ है ब्यासी कहते ये तेरह दिन का पखवाड़ा महाविनाश की सूचना दे रहा है अब हमें इतना ज्ञान नहीं है ज्योतिष का उसके बाद तेरह दिन का पखवाड़ा आया नहीं है? आ चुका है अभी कुछ समय पहले भी चर्चा हुई थी कि तेरह दिन का है? कई बार आए और उसका दुष्परिणाम भी आया सामने तो ये तेरह दिन का पखवाड़ा होना और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण शायद नहीं आए होंगे एक साथ ये भी यदि हो जाते तो भयंकर इसका दुष्परिणाम होता इस प्रकार से वर्णन किया है और का कालो पुत्र रूपेण तब जातो विषाम पते नवधा वेदे हितम चैव कथन च बहुत ऊंची बात व्यास जी ने कही है व्यास जी कहते तुम्हारे घर में काल रूप से दुर्योधन का जन्म हुआ है काल रूप से दुर्योधन ही पैदा हुआ है न बधा पूज्य वेदे वेद हितमचई व कथन चन का वचन है व्यासी कहते हैं वेद में कहीं भी हिंसा का समर्थन नहीं है न बधा पूज्य वेदे वेद में हिंसा की प्रशंसा नहीं की गई है और हिंसा से किसी के भी हित का साधन संभव नहीं है और इस युद्ध में भयंकर हिंसा होने वाली है लेकिन चलो जो भवित व्यतावश हो रहा है वो होगा ही उसको रोका नहीं जा सकता हिंसा के संबंध में एक बात हम स्पष्ट कर दें दोनों तरह के प्रकरण महाभारत में हिंसा के समर्थन में और अहिंसा के समर्थन में दोनों प्राप्त होते हैं लेकिन एकदम निष्पक्ष भाव से तटस्थ भाव से यदि विचार किया जाए तो हिंसा के पक्ष में जो वाक्य हैं वे बहुत कमजोर हैं और कम हैं और अहिंसा के समर्थन में जो बड़े बड़े आख्यान हैं वे ज्यादा पुष्ट हैं और अहिंसा प्रतिपादक वचन व्यास जी के ज्यादा हैं महाभारत में एक कथा तो हम सुनाई चुके हैं सोमक और जंतु का उपाख्यान महाभारत की कथा में सुना चुके हैं विस्तार पूर्वक सुना चुके हैं मूल ग्रंथ का आश्रय लेकर के सुना चुके हैं तब उसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है वहां वेद में कहे गए हिंसात्मक यज्ञ को पुरोहित ने किया राजा सोमक के कुल पुरोहित ने जो अग्निहोत्री वैदिक ब्राह्मण थे उन्होंने यज्ञ किया उनके पुत्र जंतु के द्वारा ही यजन करवाया और उस यज्ञ का परिणाम उपस्थित हुआ राजा ने कहा था हमारे सौ लड़के होना चाहिए उसकी सौ रानिया थी सौ की सौ गर्भवती हुई सौ पुत्र उसके हुए राजा सोमक के लेकिन जब मरने के बाद सोमक देवलोक को गया तो उसने यमलोक में जाकर देखा कि मेरे पुरोहित जी महाराज कुल गुरु जी महाराज कड़ाह में उबाले जा रहे हैं और बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं उन्होंने देवदूत से पूछा ये मेरे वेद के प्रकांड विद्वान अग्निहोत्री सदाचारी मेरे कुल इनको इस प्रकार से नरक में यातना क्यों दी जा रही है उस समय देवदूत ने कहा, ने कहा कहा यमराज है इन्होंने हिंसात्मक यज्ञ का समर्थन किया और हिंसात्मक यज्ञ कराया है उसके परिणाम से इनको ये नरक भोगना पड़ रहा है महाराज उसमें बड़ा विचित्र वर्णन है उस बालक के को छीना जा रहा था जब पुरोहित के द्वारा माताएं रुदन कर रही थी वे बे बेहोश हो गई और उस समय बालक का जब बपा होम किया गया तो बपाहम के समय तो माताएं बेहोश हो गई गंध गंध का करके फिर सोमक ने कहा है भले ही हिंसा दोष है किंतु यजमान के आग्रह पर पुरोहित ने किया है देवदूत का कहना यह था कि बताया इन्होंने क्यों वेद में तो सब लिखा इन्होंने क्यों बताया दूसरे प्रयोग बता देते हिंसा वाला प्रयोग बताया इसलिए इनको दोष भोगना पड़ा सोमक ने कहा मैं भी स्वर्ग स्वीकार नहीं करता हूं पुरोहित के साथ मैं भी नरक की यातना भोगूंगा और नरक में रहना सोमक ने स्वीकार किया और सोमक के पुण्य दान करने पर पुरोहित के सहित मुक्त होकर वे स्वर्ग गए ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है इससे सिद्ध होता है कि हिंसा का संकल्प करना शास्त्रीय हिंसा भी हिंसा ही है और भी आगे प्रकरण के संवाद में आए हैं और वहां यहां तक वर्णन भीष्मी ने किया है कि अज माने वकरा नहीं होता तीन वर्ष पुराने बीजों को अज कहा जाता है और उन्हीं के चूर्ण से बनाए हुए पिष्ट पशु के पिष्ट पशु के प्रयोग का विधान है ऐसा उन्होंने किया है पिष्ट पशु के आल्वन का विधान है ये भी उन्होंने कहा है और भी एक कथा आती में कही दूं, एक संकेत में आगे आएगा तो समय होगा तो फिर कहा जाएगा एक और कथा कहिए, हिंसा के निषेध में वो कथा ये कही है कि एक बार चेदी राज्य में यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ में ऋषि यज्ञ में बैठे थे देवता उस काल में मूर्तिमान होकर यज्ञ में अपना भाग स्वीकार करते थे वहां शास्त्रार्थ छिड़ गया ऋषियों का कथन यह था कि हिंसा हर प्रकार से पाप है इसलिए यज्ञ के नाम पर भी हिंसा नहीं होना चाहिए उसका दूसरा विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए लेकिन प्रत्यक्ष हिंसा नहीं होनी चाहिए यह ऋषियों का मत था और देवताओं में कुछ देवताओं का मत था कि नहीं नहीं यज्ञी हिंसा यज्ञी हिंसा हिंसा न भवती अथवा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती इसलिए यज्ञ पशु का ही आल्वन होना चाहिए अब दो पक्ष होते हैं इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं तब उस समय उपरिचरी बसु राजर्षि बसु वे विमान में बैठकर आए जो तप और तेज में बढ़े हुए थे ऋषियों ने और देवताओं ने उन्हें अपना मध्यस्थ बनाया और कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला उस शास्त्रार्थ में उपरिचरी वसु को मध्यस्थ बनाया गया था राजर्षि बसु से पूछा अब शास्त्रार्थ चलते चलते कई दिन हो गए हैं दोनों पक्षों के प्रमाण दोनों के पास हैं अब आप निर्णय दीजिए मध्यस्थ निर्णय देता ना कि अधिक पुष्ट प्रमाण किसके तरफ रहे बसु ने मन में सोचा कि देवताओं का पक्ष लेना ज्यादा अच्छा है क्योंकि देवताओं का पक्ष लेंगे तो सोमपान अमृतपान का अधिकार मिलेगा और महात्माओं के पास क्या धरा है इन ब्राह्मणों के पास ये देंगे भी क्या शायद ये भाव उनके मन में आया और उन्होंने कहा कि मैं देवताओं के पक्ष का समर्थन करता हूँ महाराज जी महाभारत में स्पष्ट लिखा है देवताओं के पक्ष का समर्थन करता हूं ये राजर्षि ऋषि बसु ने जैसे ही कहा उसका विमान आकाश से नीचे आ गया और जमीन में गड़ गया और वह अग्नि के कुंड के मध्य गिरने वाला था उसमें ऋषियों ने कहा कि तुमने हिंसा का समर्थन किया है इसलिए नीचे सिर करके तुम अग्नि के कुंड के मध्य गिरो ने कहा है तो वह सिर के बल गिरा है उसकी दयनीय दशा को देख करके देवताओं को दया आई है कहा महाराज हमारे लिए हमने कुछ आपका पक्ष लिया तो हमको कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए बोले तुमको मिलने के लिए एक ही चीज़ है कि अब अग्नि के कुंड के मध्य में तुम्हारा निवास होगा और वशोर धारा के समय जो घृताहुति दी जाएगी वही तुम्हारा आहार होगा तो बसोर धारा इसलिए प्रत्येक हवन कर्म में बसोर धारा आवश्यक होती है तो अब देखो यदि हिंसा का समर्थन करना दोषयुक्त नहीं होता तो वो नीचे ही क्यों गिरता शाप ही क्यों देते और एक बात और वहां लिखी है कि यज्ञ में की गई अब हिंसा का दोष तुम्हें भी प्राप्त होगा क्योंकि अब जो लोग हिंसा करेंगे तुम्हारे प्रमाण को मान करके करेंगे इसलिए हिंसा का दोष तुम्हें प्राप्त होगा वेदों में सभी को श्रद्धा रखनी चाहिए परम परम प्रमाण वेद है वेदो नारायण साक्षात स्वयं सुश्रम लेकिन हमारा निवेदन यह है कि वेद में जब अहिंसात्मक कृत्यों का भी प्रचुर मात्रा में वर्णन किया गया है ऐसे तमाम अनुष्ठान कहे गए हैं तो क्यों ना हम उन्हीं को वेदाज्ञा मान करके विशेष रूप में उन्हीं कृत्यों का संपादन करें वैष्णव पद्धति के अनुसार ही हम यजन आदि करें ऐसा हम क्यों न करें हम हिंसा को आ, हिंसा का समर्थन क्यों करें दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से राग रहित होकर के वे अधिकार संपन्न ऋषि उन कृत्यों का संपादन करते थे उस प्रकार की स्थिति हम लोगों की नहीं है हम लोगों की वैसी स्थिति नहीं है। यहां तो देवी बकरा खाती हैं कि नहीं ये तो देवी जी जाने कभी उनसे मिले तो उनसे पूछा जाए पर देवी के भगत देवी के नाम पर कितने बकरा भेड़ा खा जाते हैं पता नहीं जिस विधि से किया जाता क्या वो विधि है मान लो विधि की ही बात की जाए तो जिस प्रकार से देवी देवताओं के नाम पर पशु बलि इस समय की जा रही है क्या वही वली के वली का विधान है क्या वो वली की विधि है क्या तो एक ही बात कहनी पड़ती है जवान के लालच में अपनी जिह्वा की लोलुपता की पूर्ति के लिए अपने अधर्म को धर्म का स्वरूप देने के लिए लोग देवी देवता के नाम पर मांस भक्षण और मद्यपान का समर्थन करते हैं और वस्तुतः देवी देवता वे तो किसी स्थूल पदार्थ को ग्रहण करते ही नहीं है वे भावग्राही होते हैं यदन्नह पुरुषो भवती तदन्नास्त देवता श्रीमद वाल्मीकि रामायण में लिखा है व्यक्ति जैसा आहार करने वाला होता है वह अपने देवता की कल्पना भी वैसी ही कर लेता है श्री वृन्दावन बिहारी हमारे भारतवर्ष के एक महान प्रातस्मणीय संत जो महान राष्ट्रभक्त महान गोभक्त और जो अपने संपूर्ण जीवन गोरक्षा के प्रयत्न के लिए संघर्ष करते रहे पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रामचंद्र जी वीर हमें उनके प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ पर उनके सुपुत्र धर्मेंद्र आचार्य धर्मेंद्र जी के दर्शन का और उनके प्रभावशाली वक्तव्य श्रवण का अवसर भी हमें अनेकों बार मिला और उनके द्वारा दिए गए सत्साहित्य के माध्यम से श्री रामचंद्र जी वीर जी के संबंध में पढ़ने को जो मिला महाराज बड़े बड़े प्राचीन मठों में जहाँ कितने निरीह जीवों की हिंसा देवी देवता के नाम पर हो जाती थी उन तमाम जगहों पर उन्होंने उस काल में बहुत बड़ा आंदोलन किया और आंदोलन करके आज प्रायः जो स्थल जहां बलिदान होते थे जीवों की हिंसा होती थी आज वे स्थल भी पवित्र हैं वहां हिंसा नहीं हो रही है इसके मूल में रामचंद्र जी वीर उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से भी हमने खूब सुना थमेड़ा महाराज जी की भी अगाध श्रद्धा उनके प्रति है और इस बार भी उन्होंने आकर के कहा था कि वे वस्तुतः बहुत उच्च कोटि के गोभक्त और राष्ट्रभक्त थे इसमें कोई संदेह नहीं नारायण तो इस प्रकार से न बध पूज्य वेदे हितम नैव कथन कह करके श्री ब्यासी महाराज चले गए हैं और इधर धरतराष्ट्र ने एक प्रश्न किया है उस प्रश्न में धरतराष्ट्र ने कहा है कि संजय तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त तो हो गई है अब तो तुम सब कुछ देख सकते हो तो इस धरती की बड़ी भारी महिमा है सबसे पहले इस भूलोक की महिमा का वर्णन करो इस धरती का विस्तृत वर्णन हमको करके सुनाओ यद्यपि ये वर्णन भृतराष्ट्र बिदुरु जी से भी सुन चुके हैं और अनेकों बार सुन चुके हैं लेकिन बड़े बुद्धिमान हैं बड़े चतुर हैं सोचते सब जगह सुना देंगे तब सुनेंगे फिर युद्ध में क्या हुआ कैसे हुआ कई अध्यायों में भूगोल खगोल का वर्णन सुनाया है पंच महाभूतों की उत्पत्ति सुदर्शन द्वीप, सुदर्शन द्वीप के वर्ष पर्वत मेरू गंगा नदी शशाकृति का रहस्य का है उत्तर कुरु भद्रा सुवर्ष माल्यवान पर्वत रमणक हिरण्यक श्रंगवान पर्वत ऐरावत पर्वत और भारत की नदियों का वर्णन किया है देशों का जनपदों का भी वर्णन किया है उनके नाम और उनकी भूमि के महत्व का भी वर्णन किया है भारत की नदियों में पवित्र नदियों में शत चंद्रभागा यमुना च महानदी दृषदती स्थूल बालुका नदी बेत्रवती कृष्णवेणा च निम्नगावती काम वेदस्मृतिम वेदवतीमित्रिविदा मिक्षुलांक्रम करीषि चित्रवाह चित्रसेना तिन्नगा चंबल का भी नाम आया बेत्रवती का भी नाम आया अनेक नदियों का नाम आया है मंदाकिनी का नाम आया है और एक बड़ी ऊंची बात कही गई सैकड़ों नदियों का नाम लेने के बाद कहते हैं विश्वस्य मातर सरवाह ये जितनी नदियां हैं ये सब विश्व माता है बात ध्यान में आई ये है सनातन धर्म का सिद्धांत केवल गंगा माता यमुना माता नर्मदा माता सरयू माता ही नहीं है इस पवित्र देश की जितनी नदियां हैं वे सब माता है और केवल एक क्षेत्र एक देश विशेष के लोगों की माता नहीं है वे समस्त लोगों की माताएं हैं जगन माता के समान हैं। सिद्धांत यदि हम लोग स्वीकार कर लें कि ये माताएं हैं, तो माता में आ, माताओं के पुत्र क्या माताओं में मलबूत्र छोड़ेंगे क्या उसमें गंदगी करेंगे क्या नदियों को दूषित विशैले फैक्ट्रियों के जल से मलिन बनावेंगे क्या महाराज ये दूषित फैक्ट्रियों का जल वो तो नदियों को दूषित कर ही रहा है सबसे अधिक भारतवर्ष की नदियां यदि दूषित हो रही हैं तो ये पशुओं की बधशालाएं जो हैं उन बधशालाओं में जो मांस धोया जाता है और उसका जो दूषित कई हजार गैलन जो जल जाता है उसके कारण इस देश की नदियां अत्यधिक दूषित हो रही हैं मध्य और मांस के जो बड़े बड़े कारोबार हैं उनका जो दूषित जल जा रहा है उससे भारतवर्ष की नदियों की पवित्रता नष्ट हो रही है वर्तमान शासन से सारे देश को बड़ी बड़ी आशाएं हैं इसलिए कम से कम वर्तमान शासकों को यह अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि केवल गंगा यमुना ही नहीं हम भारतवर्ष की किसी भी नदी में दूषित जल नहीं जाने देंगे और भारतवर्ष की जितनी नदियां हैं उनके तटप्रांत परमात्मा की ओर से प्रदत्त गोमाताओं के चरणों के लिए स्थान है ये भगवान ने गोमाता को अधिकार में दिया हुआ है नदियों के तटवर्ती समस्त क्षेत्रों को हम अन्य उपयोग में नहीं लाएंगे उन्हें गोचरों के रूप में विकसित करेंगे वहां बड़ी संख्या में गोवंश का संरक्षण संवर्धन होगा यह कार्य यदि वर्तमान सरकार श्रद्धा पूर्वक करे तो हमें ऐसा विश्वास है कि जो हनुमान जी ने सलाह दीना लंका में जाकर शासक को रामचरण पंकज उ धरहू लंका अटल राज तुम करह राम चरण पंकज उ धरहू इन पवित्र विचारों को लेकर के यदि शासक चलते हैं और भारतवर्ष की नदियां पवित्र होती हैं यहाँ के तीर्थों की मर्यादा सुरक्षित होती है और यहाँ के देवालयों की मर्यादा सुरक्षित होती है और गोवंश स्वस्थ सुखी और संरक्षित होता है उनके संरक्षण संवर्धन के लिए सरकारी राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशाल योजना बनती है और गोवंश का कष्ट दूर होता है तो हम पंचम वेद महाभारत की सनिधि में बैठ करके बोल रहे हैं यदि इस प्रकार का कार्य वर्तमान शासकों के द्वारा होता है तो फिर भारत अचल राज्य तुम भारत का अचल राज्य उन्हें प्राप्त हो जाएगा और यदि यह कार्य नहीं किया गया तो फिर जो भगवान ने विचार कर रखा है वही होगा आगे कुछ बोलने से अपने को कोई लाभ नहीं है बाकी ये जरूर है वे बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और जिस आशा से भारतीय लोगों ने खुलकर के उनके पक्ष में जन्मत दिया है उस जन्मत का आदर करते हुए इस देश की भारतीयता राष्ट्रीयता अखंडता अक्षुणता यहां की नदियों की पवित्रता यहां के मठ मंदिरों की पवित्रता और भारतवर्ष की अस्मिता का प्रतीक जो श्री राम मंदिर निर्माण का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इन समस्त प्रश्नों पर वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए और खुल कर के आगे आकर के यह कार्य करना चाहिए हमारा विश्वास है ये सब काम सभी लोगों के हित के काम है यदि ठीक ढंग से यह काम किए जाएंगे तो जिनका हवा खड़ा किया जा रहा है कि वे विरोधी हैं बेभी भारतीय हैं बेभी बुद्धिमान है वेभी यहां का अन्न जल ग्रहण करते हैं हमें विश्वास है यदि शासक ठीक से समझावे तो जिन्हें हम विरोधी मान रहे हैं बे आगे बढ़कर के इन पवित्र कर्मो में अपना सहयोग अर्पित करेंगे लेकिन इसके लिए हमें ठीक से समझाना चाहिए मातर सर्वा सर्वाश महाफला तथा नद्यस्त प्रकाशा सतसोथ शाकत साकद्वीप का वर्णन है आयु का वर्णन बड़ा सुंदर है यह वर्णन हमने अन्यत्र पढ़ने को पढ़ने को में कम मिला है धृतराष्ट्र ने पूछा महाराज चारों युगों में आयु कैसी कैसी होती है आप कृपा करके बतावें कहते सतयुग में लोगों की स्वाभाविक आयु चार हजार वर्ष की है एक व्यक्ति चार हजार वर्ष तक जीता है त्रेता में स्वाभाविक आयु तीन हजार वर्ष की है द्वापर में स्वाभाविक आयु दो हजार वर्ष की है स्वाभाविक आयु का मतलब धर्म करे पुण्य करे तपस्या करे तो और भी बढ़ जाएगा जैसे श्री दशरथ जी महाराज राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी जब कर रहे हैं तो उन्होंने कहा राम भद्र इसी छत्र के नीचे बैठे बैठे मुझे साठ हजार वर्ष हो चुके हैं दशरथ जी कहते साठ हजार वर्ष मुझे शासन करते करते हो गया अब थोड़े से बाल दो चार कान के पास सफेद हो रहे ये कहते अब माला ले लो भजन करो इसलिए तुम्हें युवराज बनाना चाहता हूं अब तो आठ नौ साल के बच्चे के बाल सफेद हो जाते हैं वहा श्रवण समीप भयऊ सित कैसा एक रामायणी जी कहते थे महाराज जी के भय सिद्ध कैसा नहीं भय में तो बहुवचन है भयऊ सित केसा दर्पण ज्यादा के सफेद होते तो रोज़ ही दिख जाते दर्पण के आगे लेकिन वो एक था दिखता नहीं था आज थोड़ा सा ऐसे बाल किए तो कान के समीप में एक बाल सफेद हो गया अरे बोले बुढ़ापा आ गया अब तो गुरुजी के पास जाके कहना पड़ेगा कि पुत्र होना चाहिए साठ हजार साल तक राज्य करने के बाद भी एक बाल पका था उनका सब बाल काले थे कलयुग में आयु का प्रमाण क्या है बोले न प्रमाण स्थिति भरत भरत गर्भस्थाच मृयतेत्र तथा जाता मृयंती हे राजन कलयुग में आयु का कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि यहाँ तो गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं और बाहर आने के बाद भी मर जाते हैं और अब तो इतना भाग्यहीन युग आया कि गर्भ में बच्चे न भी मरे तो लोग मार डालते हैं उनको र्भ हत्या जैसा भयंकर पाप महाभारत के अनुसार ब्रह्म हत्या से भी भयंकर पाप गर्भ हत्या गर्भ हत्या का पाप व्यासी महाभारत में बता रहे हैं और इतना भयंकर पाप जानबूझकर कराया जा रहा है गर्भ का ऑपरेशन करने वाले गर्भ को नष्ट करने वाले चिकित्सक ये कितने भयंकर नरक में जाएंगे इन्हें नरक की कोई परवाह नहीं है इस गर्भ का गर्भन भ्रूण हत्या का दुष्परिणाम उन्हें और उनकी संतान को कब तक भोगना पड़ेगा नहीं कहा जा सकता इसलिए भाई हमारी चिकित्सकों से भी प्रार्थना है चिकित्सा कर्मी जो नर्स आदि उनसे भी हमारी प्रार्थना है भूखे मरना मंजूर करो लेकिन गर्भ हत्या जैसे पाप में चिकित्सकों को भी भागदारी नहीं लेनी चाहिए और गर्भ हत्या जैसे भयंकर पाप का कानून बनाकर के देश में निषेध करना चाहिए गर्भ हत्या का पाप बहुत भयंकर पाप है बोले अब तो गर्भ नष्ट हो जाते हैं फिर भी कोई कली में ठीक से ब्रह्मचर्य सत्य सदाचार और धर्म की मर्यादाओं का पालन करे संध्या बंदनादि करे तो वह शतायुर्वयी पुरुषा वो सौ वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है कलयुग में भी और सौ वर्ष से ज्यादा भी जी सकता है आज एक महान संत की तिथि है कल भी एक महान संत की तिथि थी परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मर्षि श्री देवरा बाबा सरकार कल एकादशी को ही उनका परम पद हुआ था भगवत धाम प्रयाण हुआ था और आज भारतवर्ष के एक महान संत जो इस सदी के त्याग वैराग्य के उच्चतम आदर्श के रूप में विराजमान ऐसे पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आज ही वे भगवत धाम पधारे थे हम व्यासपीठ से संतों की ओर से और समस्त श्रोताओं की ओर से इन दोनों महापुरुषों के चरणों में कल जिनकी तिथि थी, थी, थी उनके चरणों में और आज पूज्य श्रद्धेय स्वामी राम जी की पावन तिथि है इन दोनों महापुरुषों के चरणों में सादर सबकी ओर से प्रणाम निवेदित कर रहे हैं स्वामी जी सौ साल पूरा करके और कुछ आगे हो कर के गए देवरा बाबा तो सौ वर्ष से ऊपर थे ही कितने ऊपर थे इसका निश्चय कर पाना कठिन है लेकिन वे सौ वर्ष से बहुत ऊपर थे इतनी बात तो बिल्कुल पक्की है तो महापुरुषों की आयु बढ़ भी जाती है इसमें कोई आश्चर्य नहीं हमारे पूज्य गुरुदेव खाग चुपवाले महाराज जी कहा करते थे कि स्थान के मूल पुरुष जो श्री पहाड़ी बाबा सरकार थे अनंत श्री सम्पन्न श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज हमारे गुरु भाई जो इस समय हमारी परंपरा के पद पर प्रतिष्ठित हैं इसके चौथी पीढ़ी पूर्व जो महापुरुष थे श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज प्रथम पहाड़ी बाबा 150 वर्ष की आयु तक महाराजी कहते हुए धरती पर विराजमान है 150 वर्ष की आयु तक विराजमान है कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही स्वेच्छा से उन्होंने समाधि ग्रहण की आज भी उनकी समाधि खाक चौक में बनी हुई है जीवित समाधि तो महापुरुषों के लिए कोई कठिन नहीं है वे अपने तपोबल से भजन के बल से योग के बल से दीर्घायु से प्राप्त करते हैं और तो और श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज आज भी स शरीर विराजमान है बिहारी जी ने शरीर नहीं छोड़ा अंतर्धान हो गए कौन सा गांव है प्रयागपुरा के पास हम वहां गए टीलाजी महाराज एक गुफा में प्रवेश कर गए एक गुफा में टीलाजी महाराज प्रवेश कर गए और ऊपर पीलू का वृक्ष महाराज जी लगा हुआ है बहुत बड़ा पीलू का झाड़ है पूरे क्षेत्र में रेत ही रेत है पानी है ही नहीं वहां कहीं पानी नहीं है महाराज घड़ा पानी लाके रखा जाता है और ऊंचे रेत का टीवा है उसके ऊपर महाराज वो पेड़ लगा हुआ है और उसके भीतर गुफा में टीला जी महाराज चले गए और उन्होंने कह दिया अपने शिवकों से शिष्यों के जब तक ये पीलू हरा भरा रहे तब तक समझना कि मैं सा शरीर बैठ कर भजन कर रहा हूँ मेरी समाधि को छेड़ा न जाए जब ये पीलू सूख जाए अंतर्धान हो जाए तो समझ लेना मैं भगवान के नित्य धाम को चला गया वहां कोई पानी डालने नहीं जाता पर लोग बता रहे थे कि पतझड़ में भी कभी पत्ते सब झड़ गए ऐसा किसी ने देखा नहीं इतना बड़ा पीलू कि जिसके नीचे पचास संत आज भी रह सकते हैं हम स्वयं बैठ करके वहां आए संतों का प्रभाव दिव्य होता है ब्रह्मचर्य तपसा देवाह मृत्यु माक ने ब्रह्मचर्य और तपकी बड़ी भारी महिमा है शाकत का वर्णन किया है कुछ कुशक्रंच पुष्कर दीप का वर्णन किया है राहु केतु आदि इनकी गति का वर्णन किया है और अब सावधान हो जाएं थोड़ी ही देर में श्रीमद भगवद गीता का उपाख्यान आरंभ होने वाला है आज किसी भी स्थिति में हमको यहां तक पहुंचना है इसलिए बड़ी शीघ्रता से सभी बातों को कहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं संजय युद्ध की भूमि में गए हैं और युद्ध की भूमि से लौट करके आए हैं और आने के बाद धरतराष्ट्र ने पूछा है संजय आज तो तुम युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शन करके आए हो युद्ध का समाचार सुनाओ यह भीष्म पर्व के तेरहवें अध्याय में आरंभ ही भीष्म की मृत्यु से संजय ने आकर वर्णन किया है महाराज शांतनु कुमार गांगे देववृत महापराक्रमी भीष्म जिन्होंने अपने अस्त्र कौशल से परशुराम जी को परास्त किया अपने गुरु को संतुष्ट किया वे वृद्ध होते हुए भी युवा के समान पराक्रम करते हुए आज सिखिंडी के द्वारा सामने रखकर सरसैया पर सुला दिए गए आज उनका युद्ध भूमि में पतन हो गया यह सुनकर के धरतराष्ट्र मूर्छित होकर के गिर गए हैं संजय ने उठाया है और बहुत रुदन किया है धृतराष्ट्र ने और यहा यहाँ क्षय्य शरमय क्षिपन् जघान युद्ध योधान अर्बुत दशभिदीन सशे सशेते नि तो भूमौ बात भग इव मम दुरमंत्र तेनाज यथा नारत इंद्र के समान जिन्होंने युद्ध करते हुए दस दिनों तक अक्षय बाणों की वर्षा की और दस करोड़ सैनिकों का संघार दस दिनों में कर दिया महाभारत धृतराष्ट्र कह रहे हैं दस करोड़ वीरों का संघार किया गया संजय मेरी कुमंत्रणा के परिणाम स्वरूप वे हमारे पूज्य भीष्म जी भी आज धराशाई हो गए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात क्या होगी लेकिन एक हमारी प्रार्थना है तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है तुम युद्ध से लौट करके आए हो तुमने देखा भी है और व्यासी की कृपा भी तुम्हें प्राप्त है इसलिए भीष्मी कैसे वीरगति को प्राप्त हुए ये सारा चरित्र हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं इसलिए तुम इसको विस्तार पूर्वक सुनाओ संजय ने युद्ध के वृत्तांत का आरंभ किया है और आरंभ में संजय मंगलाचरण कर रहे हैं नमस्कृत पितुस्ते हम पाराशर्या प्रसादात दिव्यं तत् म दृष्टिश्चातीद्रियराजि दूराश्रवणमे चरचित विज्ञानगत व्युत्पत्तिवान आकाशे गतिशुभा अस्त्रीसंगो युद्धे सुवरदान महात्मन शुणु मे विस्तरेद विचि परभुत भारता नाम भूत युद्धम यथा तल्लो महर्षण हे राजन जिन भगवान व्यास देव की कृपा से हमें यह दिव्य उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है इंद्रियातीत विषय को प्रत्यक्ष देखने की शक्ति प्राप्त हुई है भूत भविष्य वर्तमान के भाव को अच्छी प्रकार से जान लेने की शक्ति प्राप्त हुई है और दिव्य अस्त्र शस्त्रों में तुम युद्ध के मैदान में जाकर भी नहीं मारे जाओगे यह जो कृपा प्राप्त हुई है उन आपके पिता पराशर नंदन भगवान व्यास के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके लोमहर्षण रोमांचकारी जो महाभारत का युद्ध है उस युद्ध का हम वर्णन करते हैं दुर्योधन की सेना का वर्णन करके सुनाया है और कौरव महारथियों के युद्ध के लिए वह कैसे बढ़ रहे हैं उनका व्यूह कैसा है उनके वाहन कैसे हैं उनकी ध्वजा आदि कैसी है इस सबका वर्णन करके संजय ने सुनाया है जिस दिन कौरवों ने कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए आगे बढ़ना अपने शिविर से आरंभ किया उस दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र पर थे आकाश में सात महाग्रह अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे ब्राह्मणों का पूजन किया गया है ब्राह्मणों को गोदान किया गया है और आशीर्वाद प्राप्त करके दुर्योधन ने पितामह भीष्म के नेतृत्व में अपनी सभा को कूच किया है बड़ी सुंदर सुंदर शोभा वहां हो रही है उस समय भीष्म जी ने प्रवचन किया है अति संक्षिप्त प्रवचन है देखो हम लोगों के प्रवचन लंबे चौड़े होते हैं लेकिन सेनापतियों के प्रवचन जो सैनिकों के लिए होते हैं वो मंगलाचरण और जय और भाइयों और बहनों ये सब सैनिकों के प्रवचन में नहीं होते हैं वहां इतनी फुर्सत कहाँ है कि भूमिका बनाई जाए मंगलाचरण बोला जाए इतनी फुर्सत वहां नहीं है यहां केवल चार पांच लोकों में भीष्म जी ने अपना प्रवचन किया है बिना किसी भूमिका के भीष्म जी ने कहा कि मैं सेनापति होने के नाते आज आप सबको कुछ उद्बोधन देना चाहता हूँ आप लोग सावधान होकर के सुने हे राजाओं, हे महीपालो हे वीर सैनिको आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसको सावधान होकर के तुम लोग सुनो इदंब क्षत्रिया द्वार स्वर्गा या स्वर्गा या पाव्रतम महत ग्र ब्रह्मण सहलोकताम आज क्षत्रियो के सौभाग्य का उदय हुआ है वीरों के सौभाग्य का उदय हुआ है क्षत्रियो के सौभाग्य से आज स्वर्ग का द्वार खुल गया है ब्रह्मलोक का द्वार भी खुल गया है युद्ध में महान पराक्रम दिखाते हुए अपने अधिकार के अनुरूप स्वर्ग अथवा ब्रह्मलोक को आप लोग प्राप्त करें यह मेरी शुभकामना है ये इंद्र अथवा ब्रह्मा के सालोक्य को प्राप्त करो यह क्षत्रियों के परम कल्याण का मार्ग पूर्वाचार्यों के द्वारा पूर्व पुरुषों के द्वारा उपदिष्ट है इस इस पर चल के तुम यश और कीर्ति का लाभ तो प्राप्त करो ही उत्तम अक्षय लोकों का लाभ भी प्राप्त करो यह मेरी इच्छा है नाभागि मानधाता नहुष नरग आदि न जाने कितने हमारे पूर्ववर्ती राजा इस पथ का आश्रय लेकर के उत्तम लोकों में गए हैं अब एक बात और सुन लो भीषम जी की बात है अधर्म क्षत्रिय व्याधि मरण ग्रहे यद योनि यद यो निधनम याति सोस्य धर्म सनातन भीष्म कह रहे हैं बुढ़ापे का शिकार होकर रोगी की तरह कराहते हुए खखारते हुए खांसते हुए मरना क्षत्रिय के लिए महापाप है बोलिए भले ही युग की भयंकरता से देश के दुर्भाग्य से आज देश के क्षत्रियों का खान पान दूषित हो रहा हो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं हमारे देश के क्षत्रिय परम पवित्र थे राजर्षि थे। सब कुछ शुद्ध था अंग्रेजी शासन काल में रियासतों को अंग्रेजों ने अधिग्रहित किया और उनके राजकुमारों को लंदन में पढ़ाया उनको सराबी कबाबी बनाया और वे जब दूषित संस्कार लेकर यहां आए तो क्षत्रियों में वे दुर्गुण आ गए ये मध्य मांस की परंपरा क्षत्रियों में 200 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है 200 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है भले ही आज खान पान अशुद्ध हो रहा हो हम तो प्रार्थना करते हैं क्षत्रिय अपने स्वरूप को संभालें अपने खानपान को पवित्र करें अपने विचारों को शुद्ध करें हिम्मत है सनातन धर्म के ऊपर कोई कड़ी नजर से भी देख सके गाय पर अत्याचार हो जाए क्षत्रियों को रहते हुए ब्राह्मणों पर अत्याचार हो जाए संतों पर अत्याचार हो जाए अवला नारियों पर अत्याचार हो जाए और देश की सीमाएं क्षत्रियो को रहते हुए असुरक्षित हो जाए यदि ऐसा है तो दुर्भाग्य की बात है आज भी क्षत्रिय अपने पूर्वज भीष्मी के इस वाणी को अपने जीवन का सूत्र बना लें कि खटिया पर पड़े पड़े कराहते हुए खखारते हुए मरना दवाई खा के मरना एक क्षत्रिय के लिए महापाप है क्षत्रिय के लिए गोरक्षा धर्म रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होना यही क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ है आज ये बात लोग स्वीकार कर ले तो हम समझते हैं देश का स्वरूप बदल जाएगा बोलिए महाराज जी बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा देश का स्वरूप बदल जाएगा सुना है बुंदेल की घटना है सत्य घटना है बड़े वीर बुंदेला क्षत्रिय थे संजोग की बात है शौच के लिए बैठे थे अंधेरा था और एक श्यार आया वो पीछे से खा गया जिसने शेरों का शिकार ताल ठोक के किया होगा भगवान का भी विधान कैसा श्यार खा गया पीछे से उसको के चला गया काट गया श्यार उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया बड़े नाराज थे कह रहे मैं तो ऐसे ही मरना चाहता यहां क्यों ले आए मुझे पर इसी में कोई उनका समाज का ही व्यक्ति मिलने आया तो ठाकुर साहब तो ठाकुर साहब ही ठहरे अपनी दुनालू ओ हॉस्पिटल के बेड पर रख के बोले नहीं नहीं ये हमारा नियम है अपने हथियार को अपने से दूर नहीं करते और उनके एक मित्र ही आए उनसे उन्होंने बिना बात का झगड़ा किया और झगड़ा करके बोले करे ये हॉस्पिटल में दुर्गति पूर्वक मारने हमको लाए हो और तुम्हारी भी सहमति है मैं क्षमा नहीं करूंगा अभी घोड़ा दापता हूं बंदूक उठा कर उन्होंने दाग दी वो भी महाराज वैसे ही था उनका ही मित्र था उसने भी बंदूक उठा के दाग दी दोनों ही मर गए हॉस्पिटल में एक गोली से तो नहीं मरे छटपटा के बाद में मरे लेकिन मरते मरते उन्होंने अपने लड़के से कहा कि दोनों आपस में झगड़ा नहीं करना हम लोग तो क्षत्रियों को जैसे मरना चाहिए वैसे मरे हैं जान के मरे हैं चिंता मत करना हॉस्पिटल में मरते तो बड़ी पीड़ा होती सत्य घटना है किसी क्षेत्र की है। तो नारायण कहने का भाव यह है अधर्मक क्षत्रियई तद यद व्याधिमरण ग्रहे यद यो निधनम याति सोश धर्म सनातना हे राजन अलग अलग राजाओं की ध्वजा पताओं का रथों का वर्णन है समय नहीं है इसलिए हम एक दो का वर्णन कर देते हैं जो मुख्य मुख्य हैं। जाम्बू नदमयी वेदी कमंडलु विभूषिता केतुराचार्य मुख्यस्य द्रोणस्य धनुषास ये में रथ जो है ये द्रोण द्रोन का है द्रोण के रथ की पहचान क्या है बोले इनकी ध्वजा पर सोने की चौकी बनी हुई है और चौकी पर कमंडल रखा है और धनुष और वाण रखा है की ध्वजा का चिन्ह है कमंडलु उनके चौकी और कमंडलु उनके ब्रह्मषित्व के प्रतीक हैं और धनुष और बाण उनके वीरत्व के प्रतीक हैं। ये दोनों उस चिन्ह में विराजमान है ये महात्मा द्रोण का रथ है चंदन महाअर्हेण केतुना वृषभेण च प्रकर्षण निवसेनाग्रम माघस्य कृपो यऊ धर्म का प्रत्यक्ष स्वरूप जो वृषभ है वो वृषभ ही जिनकी ध्वजा के चिन्ह में अंकित है स्वर्णमय रथ पर जो बैठे हैं ऐसे कृपाचार्य वे कौरवों के कुलगुरु हैं वृषभ के चिन्ह से अलंकृत उनकी ध्वजा है नाग के चिन्ह से युक्त स्वर्ण स्वर्णमय दंड से युक्त स्वर्णमय रथ के साथ ध्वजा दुर्योधन की है और वाराह के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा जयद्रथ की है इस प्रकार से सबकी अलग अलग भजा का वर्णन किया गया है बलोवृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे कौरवों की सेना आगे बढ़ रही है बड़ा भारी कोलाहल हो रहा है भीष्म जी के रक्षकों का वर्णन है व्यूह निर्माण में अचल नाम का व्यूह व्यूह निर्माण में भीष्म पितामह ने व्यूह का निर्माण किया है और उनके व्यूह के उत्तर में अर्जुन ने भी व्यूहू का निर्माण किया है वज्र नामक व्यूह का निर्माण अर्जुन ने किया है और कहा कि भैया महाराज आप चिंता न करें ये वज्र नामक व्यूह सूचीमुख नामक व्यूह का भेदन करने वाला है भीष्म जी ने सूचीमुख नामक व्यूह बनाया था और इन्होंने वज्र नामक व्यूह बनाया है व्यूह निर्माण करके आगे बढ़े हैं संध्याम संध्याोदय प्रति ये निश्चय किया गया कि हम लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध तो करेंगे किंतु सूर्योदय के समय संध्या वंदन का समय सबको दिया जाएगा मध्यान्हध्या भी युद्ध के मैदान में ही होगी और सायं संध्या भी युद्ध के मैदान में ही संध्या क्या भारतवर्ष का गौरव वीर संध्या करते हैं तीनों समय युद्ध के मैदान में जैसी संध्या होनी चाहिए उस प्रकार की संध्या सब करते हैं गायत्री का जप करते हैं अपने अपने अधिकार के अनुसार सब उपासना में प्रवृत्त होते हैं दोनों सेनापतियों की सेनाओं की स्थिति का वर्णन और कौरव सेना के अभियान का वर्णन है और कौरवों की सेना को देखकर कर युधिष्ठिर ने विषाद किया है और उस समय अर्जुन ने जो बात कही है तो बहुत प्यारी बात है ये अर्जुन के भगवत विश्वास को प्रस्तुत करने वाली बात है भगवान ने कहा कि धर्मराज आप रुदन क्यों कर रहे हैं आप इतने बड़े बड़े महावीरों को देख कर के रुदन कर रहे हैं ग्यारह अक्षौणी सेना समुद्र के समान उमड़ती हुई चली आ रही है इसको देख आप दुखी हो रहे हैं आप दुखी न होवें धर्म च मोहम्मद लोभ मोह और अहंकार को छोड़कर के अधर्म को छोड़कर के हम लोग धर्म युद्ध में प्रवृत्त हुए हैं जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है आप साक्षात मूर्तिमान धर्म है हम लोगों के पक्ष में धर्म है इसलिए विजय भी हमारे पक्ष की है आप सेना को देख करके घबराए नहीं यह बात ने भी बताई है क्या बताई नारद जी ने बोले एवं राजन विजानी ही ध्रुवोस्मा कम रणे जया यथा तु नारद प्रा यत कृष्ण तत्व जय यो जय और य कृष्णस्ततो जया जहा श्री कृष्ण हैं जहां धर्म है वही श्रीकृष्ण हैं और जहां श्रीकृष्ण हैं वहीं विजय है इसलिए अनंत तेजा गोविंद शत्रु पूगे सुनिर्व्यथ पुरुष सनातनमयो यत कृष्णस्तो जय भगवान गोविंद का तेज अनंत है वे शत्रुओं के समुदाय में भी व्यथित नहीं होते हैं ऐसे सनातन परमात्मा श्री कृष्ण जहां घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हों जहां सबसे आगे श्री कृष्ण हो वहां तो पराजय का पराजय हो जाए संभव ही नहीं है वहां तो निश्चित ही विजय होगी यह सुनकर के युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए हैं रणभेरिया वजने लग गई है और अर्जुन और भीमसेन की प्रशंसा ने की है और श्री कृष्ण का अर्जुन से श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अब तुमने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उनको पूरा करने का अवसर आ गया है अब खाली प्रवचन करने से काम नहीं चलेगा अब जो जो वचन दिए थे जो जो तुमने सबके बीच में कहा था अब उसको पूरा करने का समय आ गया सावधान हो जाओ और लक्ष्य दृढ़ कर लो धर्मात्मा पुरुष की यही पहचान है वो हमेशा अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों को श्रेय देता है और अपने बल अपने पुरुषार्थ पर उतना अधिक विश्वास न करके वह दैवी उपासना पर विश्वास करता है भगवत उपासना पर विश्वास करता है अर्जुन का भगवत विश्वास और यहां युद्ध की अधिष्ठात्री जो रणचंडी भगवती दुर्गा हैं उन दुर्गा का स्तवन अर्जुन ने किया है हे भगवती दुर्गा आप युद्ध की हैं इसलिए आप प्रसन्न होकर हमें वर दीजिए जिससे मैं विजयश्री प्राप्त कर सकू बड़ा सुंदर स्तोत्र है अर्जुनकृत दुर्गा स्तुति है और दुर्गा जी ने प्रकट होकर के वरदान दिया है ज्यादा बड़ा स्त्रोत्र नहीं है श्लोक के हैं केवल। छोटा ही है अर्जुन उमस्ते नमस्ते ने सिद्ध सेनानी आर्ये मंदर कुमारी काली कापाली कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यम महाकाली नमोस्तुते चंडी चंडे नमस्तुभ्यम तारणी वरवर्णी कायिनी महाभागे कराली करालिजय जये शिखिपिचधरे नानाभरणूसते अट्टशूल प्रहरणे खडकधारिणे गोपेन्द्र सामुजे गोपेन्द्र श्रीकृष्ण अनुजा श्रीकृष्ण की बहन हो छोटी बहन ज्येष्ठे नंद गोपकुलद्भ प्रिये सात्यम कौशिकी पीतवासने अट्ठहासे कोकुमुखे नमस्ते नमस्ते सुवप्रिए उमे उमेशाकंरी श्वेते कृष्णे कैटवनाशिनी हरण्याक्षिपक्षी शुद्रूमाक्षि नमोस्तुते वेदश्रुति महापूर्णे ब्रह्मणे जातवेदसी जामूकटेसु जंबूक चैत्यु निहिताल ब्रह्म विद्या विद्या महा निद्राच देना स्कंदमात भगवती दुर्गे कांता स्वाहाा सुधी कलाकाष्ठा सरस्वती सात्री वेदमाता च तथा वेदात उच्य स्तुतासिव महादेवी विशुद्धेनात्मना जो भूत में प्रसाद रजि का भयदुर्गेशु भक्तालेश निम्बसपाताल युद्धे जयसी दानवान्म जम्भनी मोहनी च माया रीश्रीस्तिव चध्या प्रभावी चौ सावित्री जनिनी तथा तुष्टिपुष्टिर्धतिश्री ऋशंद्रादितिवर्धनी भूतृभूतताम संख्ये वीक्षसे सिद्धचारण स्त्रोत्र है को कहने के बाद आपने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया है उसी समय भगवती दुर्गा प्रकट हो गई बोलो दुर्गा देवी की संजय उतः पार्थस्य विज्ञा भक्ति मानव अंतरिक्ष गाचो गोविंद श्री कृष्ण अर्जुन के सामने प्रकट होकर के भगवती ने कहा स्वल्पे नई कालेना शत्रुंजेश पांडव नरस्तम सि दुर्धर समारायण सहायवान तुम साक्षात न रहो और नारायण की कृपा तुम्हें प्राप्त है स्वल्प में ही तुम अपने शत्रुओं को पराजित करोगे तुम्हारी इतनी शक्ति है मैं आशीर्वाद देती हूं देवराज इंद्र भी तुम्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सकेंगे ऐसा कह के अंतर्धान हो गई कहते इस स्त्रोत्र को जो प्रातः काल उठकर के पढ़ता है उसको यक्ष राक्षस पिशाचों का भय नहीं होता सर्प भय नहीं होता शत्रु भय नहीं होता वो यदि कारागार में बंद हो तो छूट जाता है मुकदमा चल रहा हो तो उसकी विजय हो जाती है बंधन में पड़ा हो तो बंधन से मुक्त हो जाता है बड़े से बड़े भयंकर संकट से मुक्त हो जाता है चोरों के संकट से मुक्त हो जाता है और यदि सैनिक युद्ध के लिए कूच करते इसमें इस स्त्रोत्र का पाठ करें तो निश्चित उनको विजय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है इसमें संदेह नहीं है इस स्त्रोत्र का पाठ करके जाने से सिपाही जीत कर आते हैं बोलो वृंदावन बिहारी सैनिकों में बड़ा हर्ष है क्योंकि भीष्म जी का प्रवचन इधर भ्रष्टा का प्रवचन साहब के प्रवचन हो चुके हैं सब बिल्कुल तैयार हैं स्वर्ग का द्वार मान लो बिल्कुल प्रतीक्षा कर रहा है उनकी सब लड़ने मरने के लिए तैयार हैं अब वह पवित्र प्रकरण आरंभ होता है जो महाभारत का सबसे श्रेष्ठ प्रकरण है जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं इतने ग्रंथ है कि उनकी सूची भी उपलब्ध हो जाए इसमें भी कठिनाई है ग्रंथों की बात तो बहुत बड़ी है सूची तक उपलब्ध नहीं हो सकती लेकिन सनातन धर्म के समग्र ग्रंथों को किसी एक ग्रंथ के रूप में कहना हो तो वह एक ग्रंथ है श्रीमद भगवत गीता एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवं हम समझते हैं समग्र विश्व के दार्शनिकों ने भाषाविदों ने विचारकों ने चिंतकों ने श्रीमद भगवत गीता का जैसा आदर किया है शायद विश्व में ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जितना अधिक आदर प्राप्त हुआ हो अद्भुत है गीता गीता तो गीता है महाराज गीता सुगीता कर्तव्या कि मनई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभ से मुखप्माश्रिता है साक्षात् भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता है गीता शास्त्र पुण्यम य पठे प्रयतः विष्ण पदम वोति भयशोकादिवर्जिता वो भगवान के निधामम को प्राप्त करता है गीताध्यनशील से प्राणायाम हि नीति पापा पूर्वजन्मकता मल निर्मोचनम पुंसा जलस्ना दिने दिने दिनेकृद गीता स्ना संसारलनासन महाराज जल स्नान से शरीर के मल दूर होते हैं लेकिन गीता गंगा के स्नान से अंतकरण का मल दूर हो जाता है संसार के संपूर्ण दोष रूपी मल की निवृत्ति हो जाती है इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यई शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्म नावश्य मुख पदमादिश्रिता भारत अमृत सर्वस्व विष्ण्रितीता गंगोदी पुनर्जन्मन विद्यते यह गीता जी ही गंगा है इस गीता के गंगा का जो पान करता है ज्ञान रूपी गंगा का पान करता है उसको फिर द्वारा मातृ गर्भ में नहीं आना पड़ता है ऐसी गीता की महिमा है सर्वोपनिषदो गावो दोग गोपाल नंदना पार्थो वत्साह सुधीर गोप्ता दुग्धम गीतामृतम महत सारे उपनिषद गायों के समान हैं और जिज्ञासु व्यक्ति जो महान जितेंद्रिय अर्जुन है वे वत्स के समान हैं और गीता का जो दिव्य ज्ञान है वही इस उपनिषद रूपी गाय का दुग्ध है और इस दूध को पीने वाले कौन हैं है सुधीर है। गोपाल नंदना साक्षात श्री कृष्ण ही इसको दोने वाले हैं और इस दूध को पीने वाले कौन हैं बोले सुधीर ही भोगता है जो उत्तम रीति से ध्यान करने वाले हैं अथवा सुशोभनाधि ही ये शाम उत्तम बुद्धि है जिनकी पवित्र बुद्धि है जिनकी देखो पवित्र बुद्धि उत्तम बुद्धि क्या है और अपवित्र बुद्धि उल्टा बुद्धि क्या है बहुत ध्यान से सुने सती का लक्षण क्या है एक अपने पति को छोड़कर जिस, जिसकी वृत्ति कहीं ना जाए वो सती है उत्तम केस बस मन माही सपने पुरुष जगना और असती का लक्षण क्या है जो अनेकों में जिसकी वृत्ति व्यविचरित होती रहे और संतोष किसी एक से हो ना वो असती है सती बुद्धि क्या है जो एक परमात्मा में लगी हुई बुद्धि वो सती बुद्धि है और रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों में लगी हुई जो बुद्धि है वो असती बुद्धि है जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है ऐसे लोग ही गीता के इस दिव्य दुग्ध का पान करते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की इसलिए एकम शास्त्र देवी पुत्र गीतो देव देवकुत्र एक तस्य देवस्य सेवा एक ही शास्त्र है श्रीमद भगवत गीता एक ही देवता है भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण एक ही मंत्र हैं भगवान के पवित्र नाम और एक ही उत्तम कर्म है भगवान की निष्काम भाव से की गई सेवा बड़ा अद्भुत है महाराज गीता तो गीता है यह भी देखो कैसी अद्भुत संयोग की बात है आज द्वादशी तिथि है, है? आषाढ़ द्वादशी और आज एक गीता के महान उपासक दिव्य संत की तिथि है पूज्य शुद्ध स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की आज की तिथि है ना आज स्वामी जी की तिथि है जिनकी पहचान ही गीता के रूप में थी साधक संजीवनी क्या कहना महाराज अद्भुत है वस्तुतः गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पर प्रवचन स्वतंत्र रूप में होना चाहिए लेकिन अब क्रम है कथा का वैसे भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं युद्ध में ही हमको जल्दी करना पड़ेगा जल्दी जल्दी करके क्योंकि अभी भीष्म जी का युधिष्ठिर का जो संवाद है वो क्या कहना महाभारत का प्राण है उसकी चर्चा करना भी जरूरी है और दिवस जात नहीं ला गए दिन तो फटाफट बीतते हुए चले जा रहे हैं इसलिए इस प्रवचन में गीता का सारांश भाग ही हम निवेदन कर पाएंगे क्रमशः पूरा ग्रंथ व्याख्यान के रूप में कह सकें ऐसी हमारी योग्यता भी नहीं है और समय का संकोच भी है दोनों ही बातें हैं हम गीता के कोई ऐसे मर्मज्ञ पंडित नहीं हैं कि जो हम घोषणा कर सकें कि हम गीता पढ़े हैं या गीता जानते हैं सच्ची बात तो यह है कि कुछ भी पढ़े नहीं जो कुछ दो चार अक्षर कहकर अपनी वाणी को पवित्र करते हैं वह गुरुजनों का कृपा प्रसाद है श्री गुरुदेव भगवान की चरण रज उनके चरण जल और उनके अधरामृत प्रसाद की महिमा है जो हम कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं वह सुता हम कोई न भागवत के विद्वान न महाभारत के विद्वान न गीता के विद्वान न रामायण के विद्वान किसी चीज़ के विद्वान नहीं हैं जो कुछ प्रसाद अपने गुरुजनों से मिला है उसी को कह सुन कर के अपनी वाणी को पवित्र करते हैं थोड़ी देर कीर्तन कर लें और फिर आज कम से कम कुछ प्रकरण तो हो ही जाएगा और फिर कल गीता जी का पूरा प्रवचन कल हो पाएगा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 गीता जी की जय, जी पार्थसारथी कृष्णचंद्र की, की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय, की श्री नरावतार श्री श्रीनरावताजुनजी महाराज की, की जय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता समता मामकाः पांडवा से किम अकुर्वत संजय हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान कितने सिद्धांतवादी कि उन्होंने मरने का स्थान भी चुना तो सामान्य स्थान नहीं सुना धर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को ही युद्ध के मैदान के रूप में चुना महाभारत में इसकी कथा भी आई है राजर्षि कुरु ने कठोर तप किया है और धर्म की खेती की है और कुरुक्षेत्र का महात्म तीर्थ यात्रा के प्रकरण में आप लोग सुन चुके हैं कुरुक्षेत्र की रज उड़ करके किसी के शरीर पर पड़ जाए वायु के बेग से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक रज उड़ के चली जाए और शरीर पर पड़ जाए तो वह भी निष्पाप होकर सदगति को प्राप्त करता है ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। कई श्लोकों में कुरुक्षेत्र के महात्म का वर्णन है इसलिए आज यह आस्तिक धार्मिक लोग जो आज युद्ध के नाम पर आए हैं मरने के नाम पर आए हैं तो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपना उस करुक्षेत्र की यज्ञ वेदी पर अपनी आहुति समर्पित करने के लिए आज सब लोग आए हैं देखिए धृतराष्ट्र की जो वृत्ति है वो स्पष्ट है वो संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध के उत् युद्ध का उत्साह लेकर के तो सब वीर आए ही हैं लेकिन मामका पांडवाश्चै ये भेद है कहना चाहिए था कि दोनों पक्षों ने क्या किया तो भी ठीक था लेकिन माम का मेरे और पराये पांडव इन दोनों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर क्या किया भैया अयम निजहा परो वेत्ती गणना लघुचेतसाम उदार चरिता अनातु वसुधैव कुटुंब ये अपना है और ये पराया है यही तो अज्ञान की जड़ है यही मोह की जड़ है भगवान के नाते सब अपना है कोई पराया नहीं पूज्य बापू श्री संपूर्णानंद जी महाराज कहा करते थे श्री संपूर्णानंद जी बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे सौराष्ट्र के वो कहा करते थे कि देखो एक सीमित परिवार से एक गांव से एक नगर से समुदाय विशेष से संबंध जोड़ने की महिमा यह है कि आप उतने में सीमित रह गए और वो कहते थे कि यह सारा विश्व परमात्मा का है गुजराती में बोलते थे तो अपने प्रवचन में कहते थे वधाय वस्तु हमारे बापानी छे ये संसार की सभी वस्तुएं हमारे बाप की हैं राम जी को बाप कहते थे हमारे बापानी छे हमारे बाप की हैं राम जी नो दिकुच हूँ मैं राम जी का पुत्र हूँ इसलिए राम जी मारो बापा छे हूँ राम जी नो दीकर राम जी मेरे पिता है मैं राम जी का पुत्र हूँ इसलिए राम जी का सब है इसलिए राम जी से संबंध होने के कारण सारी धरती हमारी दुनिया में हमसे बड़ी भूमि वाला कोई नहीं थोड़े से संबंध जोड़ लो तो कितनी जमीन है बोले दो बीघा चार बीघा दस बीघा पांच बीघा हमारी एक इंच भूमि नहीं है इसलिए सारी धरती हमारी है सारे जितने मकान है सब हमारे हैं जितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं सब हमारी हैं वो कहते क्यों बोले हमारे राम जी की है वही बात बिल्कुल पक्की है जो गाड़ी बेचारे खरीदने वाले लोग हैं वो तो निश्चित गाड़ी में बैठते हैं आ हम लोग नाम मात्र के लिए भगवान का संबंध स्वीकार कर लिया तो उसका परिणाम यह होता कि दुनिया की बड़े से बड़ी गाड़ियां और गाड़ी वाले लोग लाइन लगा के खड़े रहते महाराज हमारी गाड़ी में बैठ जाए महाराज हमारी गाड़ी में बैठ जाए असीमित विराट परमात्मा से संबंध जोड़ लेने के बाद यह सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा का है इस नाते से तुम्हारा हो जाएगा और यदि तुमने सीमित से संबंध जोड़ लिया तो तुम भी सीमित रह जाओगे संजय उवाच संजय ने कहा कि भगवन राजन पांडवों की व्यूह में व्यवस्थित सेना को देख करके आपके पुत्र दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के निकट जाकर के कहा हे आचार्य द्रुपद द्रुपदपुत्र ध्रष्टद्युम्न के सेनापतित्व में पांडवों की कितनी विशाल सेना सामने खड़ी है बड़े बड़े शूरवीर बड़े बड़े धनुष वाले लोग बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों वाले लोग भीमार्जुन भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी विराट द्रुपद चेकितान धृष्ट काशीराज पूरीजित कुभोज युधामन्यु उत्तमुजा सुभद्रा के पुत्र अभमन्यु और द्रौपदी के पांच महारथी वीर पुत्र ये सब सेना में कैसे कवच धारण करके युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और हे हे गुरुदेव हे द्रोणाचार्य जी महाराज अपने पक्ष में जो प्रधान जो वीर हैं उनको भी आप देख लीजिए आपकी आपको तो सब जानकारी में है ही है लेकिन नायका मम सैन्य जानकारी में है फिर भी आपको ठीक से जानकारी में आ जाए इसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कृप्चय अश्वत्था विकर्णच सौम दत्ती च आप द्रोणाचार्य पितामह भीष्म कर्ण संग्राम विजयी कृपाचार्य अश्वत्मा विकर्ण सोमदत्त के पुत्र आदि आदि महावीर भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए युद्ध के मैदान में तैयार खड़े हैं ये सबके सब कुशल हैं सर्वे युद्ध विशारदा सभी युद्ध में अत्यंत निपुण हैं अपर्याप्तम तदस्माक बलम भीक्षित पर्याप्तम तिद में तेषाम बलम भी, एक भी और एक तरफ भीषमा भी नहीं है खाली भीमा भी पितामह के द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है अर्थात कहा ग्यारह अक्षौणी सेना कहा सात अक्षौणी सेना बड़ी सरलता से जीता जा सकता है इसलिए मोर्चे पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप सब लोगों से हमारी हमारा निवेदन है भीष्म सर्व एव ही आप सब चारों ओर इकट्ठे होकर के भीष्मी की रक्षा करें भीष्म जी की रक्षा इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वे सबके सेनापति हैं वे सुरक्षित रहेंगे तो हमारा हमें युद्ध में विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी उस समय दुर्योधन के चित्त में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरव दल के प्रथम और प्रधान सेनापति पितामह भीष्म ने के समान गर्जना की और गर्जना करके अपने दिव्य शंख को पूरी प्राण शक्ति लगा करके उन्होंने बजाया सेनापति ने जैसे ही शंखनाद किया है उसी समय संपूर्ण वीरों ने भेरिया नगाड़े आदि बजाए हैं सबके शंख बज उठे हैं पड़व आदि बज उठे हैं और महाराज उस समय शत्रु पक्ष में सिंघनाद शंखनाद आदि हो रहा है यह देख करके पांडवों के पक्ष में भी शंखनाद सिंहनाथ भेरी आदि हुआ है तत श्वेतर हयि युक्त महति स्यने माधव पांडव दिव्यौ शम श्रीकृष्ण दिव्य दिव्यशंख बजाया भगवान श्रीकृष्ण पांच निशंख बजाया पांच ऋषिकेशो दन पौंड्रम दध्मीम कर्मृकोदर भगवान्नेंचन बजाया अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख भजाया भीमसेन ने पौंडरक नामक महासंख बजाया ने अनंत विजय नामक बजाया, नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक बजाया, काशराज सिखंडी द्रुपद द्रौपदी के पांच पुत्र इन लोगों ने भी अलग अलग अपने संख बजाए महाराज इतना जोर का सिंहनाद और शंखनाद हुआ कि सघोषो धार्त राष्ट्र नभस् पृथ्वी चै तुम लोग नाद हुआ शत्रु पक्ष की छाती फटने लग गई और आकाश पृथ्वी उस शब्द से परिपूरित हो गए उस समय अर्जुन ने युद्ध बिल्कुल तैयार है युद्ध होने ही वाला है उस समय अर्जुन ने भगवान से कहा अर्जुन उवाच शेनोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में च्युत हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को स्थापित करो ब्रह्मा जी शंकर जी अथवा देवराज इंद्र में भी भगवान को आज्ञा देने की सामर्थ्य है क्या भगवान को आदेश देने की सामर्थ्य किसी में नहीं कौन भगवान को आदेश दे भगवत आज्ञा का सब पालन करते हैं भागवत में महाभारत आदि ग्रंथों में अनेकों बार आया है ब्रह्मादि देवता कहते हैं कि हे भगवान वेद आपकी वाणी है और वेदाज्ञा रूप रस्सी में बंधे हुए हम देवता आपकी आज्ञा के पालन में विवश हैं, आपकी आज्ञा का सब पालन करते हैं बहाम सर्वे विवसा यशम लेकिन शरणागति की कैसी महिमा है प्रपत्ति की कैसी महिमा है भक्ति की कैसी महिमा है समर्पण की कैसी महिमा है कृष्ण प्रेम की कैसी महिमा है आज अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्मर पर, पर, पर ब्रह्म वेदात्मा भगवान श्री हरि श्री नारायण जनार्दन श्री कृष्ण वे तो नीचे बैठे हैं है? सारथी की आसन पर बैठे हैं रथी होकर अर्जुन उच्चासन पर बैठे हैं और आज्ञा दे रहे हैं रथम स्थापय कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ ले जाकर खड़ा कर दो अच्युत अच्युत यह संबोधन है अच्युत का मतलब यह है जो कभी चिवित हुआ न हो और आगे भी चिवित होने की जिसकी संभावना न हो न जो कभी गिरा हो न आगे कभी गिर सकता हो उसको अच्युत कहते हैं मानो अर्जुन ने ये अच्युत संबोधन करके ये बात स्पष्ट कर दी कि हे श्री कृष्ण हम तो सर्वतो न आपके हैं इसलिए अच्युत का आश्रय लेने वाले न पहले कभी गिरे थे और न आगे गिरने वाले हैं ये भाव है मानो हे अच्युत दोनों सेनाओं से के मध्य हमारे रथ को स्थापित कर दो क्योंकि युद्ध की इच्छा से जो लोग मेरे सामने खड़े हैं एक बार आंख भर के इनको देख तो लू कि कौन कौन हमसे लड़ने आए हैं मैं इनको देखना चाहता हूं दुर्योधन का प्रिय करने के लिए कौन कौन लोग हमारे विरोध से लड़ने आए हैं संजय उवाच एव मुक्त ऋषि के भारत से मध्य स्थापित भगवान ने जो आज्ञा कह करके और दोनों सेनाओं के मध्य रथ को स्थापित किया भीष्म द्रोण आदि खड़े हुए हैं राजा महाराजा खड़े हुए हैं और उसमें उवाच पार्थ पश्यता समवेतान कुरुन इति हे पार्थ हे अर्जुन इन कौरवों को तुम आंख भरकर एक बार देख लो अब देखिए अर्जुन पहले ही कह रहे हैं कि के कई मया सहय अस्मिनुद में हमें किनसे लड़ना पड़ेगा हम देखना चाहते हैं आप दोनों सेनाओं के मध्य हमारा रथ स्थापित करो तो अर्जुन तो पहले ही अपना भाव निवेदित कर चुके हैं अब पुनः आज्ञा करने का प्रयोजन क्या है पुनः भगवान कह रहे हैं कि उवाच पार्थ पश्च्य ऐतान एतान पश्च्य इनको देखो समवेतान कुरु ये इकट्ठे हुए कौरव तुम्हारे सामने खड़े हैं इनको देखो यह विशिष्ट आज्ञा भगवान के द्वारा पुनः की जा रही है इसका प्रयोजन क्या है देखने का विचार तो अर्जुन ने पहले ही कर दिया तो भगवान को यह कहना चाहिए था कि लो खड़ा कर दिया अब बोलो क्या करें और तो अर्जुन ने जैसा कहा था वैसे देखने लग जाते लेकिन भगवान उनको फिर कह रहे हैं इन कौरवों को तुम एक बार देखो ये क्यों कहना चाहते हैं ये इसलिए कहना चाहते हैं भगवान विचार करते हैं किसी भी मंगलमय ज्ञान गंगा का उद्गम किसी करुणा के पर्वत से होता है।, है करुणा दया रूपी जो विशाल उत्तुंग हिमालय है उस हिमालय से ही गीता ज्ञान गंगा निकलती है किसी भी उपदेश के मूल में है क्या किसी भी जिज्ञासा के मूल में भी कृपा करुणा है और किसी भी उपदेशक के उपदेश के मूल में भी करुणा ही है करुणयाह पुराण गुहियम तम व्यासूनु मुपयाम गुरु मुनिनाम करुण या प्रवचन उपदेश करुणा युक्त होकर के ही होता है भगवान ने विचार किया जब तक अर्जुन के भीतर करुणा उत्पन्न नहीं होगी और करुणा से यह व्याकुल नहीं होगा और जब तक यह कुछ पूछेगा नहीं जिज्ञासा नहीं करेगा तब तक इस जीव जगत के परम कल्याण के लिए गीता जैसे दिव्य शास्त्र का उपदेश में कैसे कर पाऊंगा मानो कुरून पश्य पार्थ समवेतान ईमान एतान कुरून पश्य यह कह कहकर मानो भगवान ने अर्जुन पर कृपा कर दी और देखा तो पहले भी था महाराज ध्यान दें आज पहली बार नहीं देखा है हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो करुणा अर्जुन के भीतर आज जगी है यह करुणा यह करुणा अर्जुन के भीतर विराट नगर में जगनी चाहिए वहां द्रोणाचार्य सामने नहीं थे क्या वहां भीष्म सामने नहीं थे क्या वहां कृपाचार्य स्वत्मा सामने नहीं थे क्या वहां कर्ण सामने नहीं था क्या दुर्योधना वहां सामने नहीं थे क्या वहां भी सब नाते रिश्तेदार खड़े हैं लेकिन वहां करुणा नहीं जगी यहां करुणा जग गई है ये करुणा क्यों जगी है ये श्री कृष्ण की कृपा से करुणा जगी है आज मानो भगवान ने अर्जुन को वह करुणा भरी दृष्टि प्रदान की है जिस करुणा भरी दृष्टि से दया भरी दृष्टि से अर्जुन ने सेना की ओर देखा है और उनका हृदय द्रवित तो हो गया है भैया जब तक हृदय पिघलेगा नहीं तब तक बात बनने वाली है नहीं हृदय का द्रवित तो होना चाहिए तब तस्त्रा पश्यत स्थितान पार्थ आज भगवान ने दृष्टि दी ठीक थी थी से देखने की तब अर्जुन ने वहां खड़े होकर के देखा किसको देखा बोले अपने पिता के समान पूजनीय लोगों को देखा अपने पितामहों के कोटी के लोगों को देखा गुरुजनों की कोटि के लोगों को देखा मामाओं को देखा भाइयों को देखा उनके पुत्रों को भतीजों को देखा पौत्रों को देखा अपने मित्रों को भी सामने युद्ध में खड़े देखा अपने ससुरों को ससुर जो लगते हैं उनको भी देखा मित्रों को देखा और उनको देख करके कृपया इसी का नाम है विषाद योग हुँ? कहते हैं उनको देख करके अर्जुन करुणा से भर गए शोक करते हुए कहने लग गए देखिए महाराज इसमें गीता श्रवण का अधिकारी कौन है इसकी पात्रता का अनुरूपण कर दिया गया है अर्जुन के जैसा जो सहदय हो दयालु हो जिसके हृदय में करुणा हो जिसके हृदय में प्रेम हो वही गीता के सुनने का अधिकारी है इसलिए पार्थो बत्साह बछड़े के बिना गैया दूध नहीं देती है बछड़ा कौन है जिज्ञासु और गीता के ज्ञान का जिज्ञासु कैसा होना चाहिए बोले गीता के ज्ञान का जिज्ञासु अर्जुन के समान करुणावान होना चाहिए सहृदय होना चाहिए वह बोले अर्जुन ने कहा हे भगवन हे श्री कृष्ण अपने स्वजनों को युद्ध के उत्साह में भरकर मरने के लिए युद्ध के लिए उपस्थित देख करके मेरा शरीर अत्यंत शिथिल हो रहा है मेरा मुख सूख रहा है बेपथुश शरीर में रोमह रसाय मेरे शरीर में पसीना आ गया है मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे शरीर में बारंबार रोमांच हो रहा है महाराज कहाँ तक कहें जो गांडी वस्त्र जिसको बड़ी दृढ़ता पूर्वक में धारण करता हूँ ये गांडीव अस्त्र आज मेरे हाथ से खिसक कर नीचे जा रहा है मेरी त्वचा भी जल रही है मेरा मन भ्रमित हो रहा है महाराज लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए न चकनो तुम मैं खड़ा होने में भी समर्थ अपने को नहीं अनुभव कर पा रहा हूँ मैं खड़ा कैसे हूँ इस युद्ध में मैं कैसे खड़ा हूँ ये अर्जुन की कायरता नहीं है ये अर्जुन की करुणा है और अर्जुन की भोगों के प्रति अरुचि है इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि अर्जुन के चित्त में लोभ की सूक्ष्म गंध भी नहीं है ध्यान दें माया से युक्त कौन और माया से मुक्त कौन जो लोभ से मुक्त हो गया वो माया से मुक्त हो गया और जो लोभ में पड़ा हुआ है वो माया में पड़ा हुआ है इसलिए मलुकदास जी ने कहा जब लगी जीव का लोभ न छूटे तब लगी तजे न माया घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया सबसे लालच का मत खोटा वसुता अर्जुन के चित्त में लोभ नहीं लोभ ही व्यक्ति कहा उसके भीतर करुणा रह जाती है लेकिन अर्जुन कहते हैं मैं मारना नहीं चाहता हूं आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि हे भगवान लक्षणों को मैं विपरीत देख रहा हूं इस स्वजनों को मार करके मैं कल्याण नहीं देखता हे कृष्ण मैं रक्त में सनी हुई यह विजय श्री नहीं चाहता हूं राज्य भी नहीं चाहता हूं सुख भी नहीं चाहता हूं ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन ऐसे भोगों से क्या प्रयोजन जो अपने स्वजनों का बध करके प्राप्त हो जिनके लिए मनुष्य सब कुछ कमाता है धमाता है संग्रह करता है स्वजनों के लिए ही तो करता है और उन स्वजनों को ही युद्ध में समाप्त करके मैं कौन से सुख को प्राप्त करूंगा? इसलिए अपने आचार्यों को अपने पिता पुत्र पितामह मातुल ससुर आदि साले सगे संबंधी इनको मार करके भी मैं यह राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता और तो और अर्जुन ने यहां तक कह दिया एक मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य हे तो किन्नु मही कृते हे भगवन ये सब मिलकर हमें मार डालें तो भी मैं प्रतिकार नहीं करना चाहता हूं ये हमें मारे तो प्रत्युतर में भी बेन के ऊपर प्रतिकार शस्त्र का प्रहार नहीं कर सकता और हे भगवान धरतराष्ट्र के पुत्रों को तो मारकर हमें मिलेगा ही क्या क्योंकि ये तो आत ताई है हाथ ताई न ये तो आतताई हैं आत, है। आत, तो आत, है। आत को मारने से क्या है आत किसको कहते हैं महाराज जी वशिष्ठ स्मृति में लिखा है अग्निदो ग्रस्त्र क्षेत्र ये छह प्रकार के लोग आतताई होते हैं आग लगाने वाला विष देने वाला शस्त्र लेकर मारने वाला धन हरण करने वाला जमीन छीन लेने वाला स्त्री का हरण करने वाला ये छह आतताई है आत ताई बधार हणा आतताई बदके योग्य होता है लेकिन आत ताइयों को मारने से क्या मिलेगा देखिए अर्जुन के कहने का प्रयोजन यह है उपमा तो थोड़ी हल्की है पर समझने का प्रयत्न करें किसी मिट्टी के घड़े में मल भरा हुआ है और आप लाठी से उसको तोड़ते हैं तो घड़ा तो फूट जाएगा पक्का है कि नहीं बिस्टा बाहर फैल जाएगी छड़ी गंदी हो जाएगी आ उसका कुछ ना कुछ छीटा कपड़े पर शरीर पर आ जाएगा हो सकता है मुंह पर भी नारायण हो सकता मुंह पर भी आ जाए इसलिए ये मल के घट अपने आप फूटने दो इनको हम क्यों फोड़ें और जो हमारे गुरुजन हैं ये तो पूजा के योग्य हैं सम्मान के योग्य हैं ये मरने के योग्य नहीं है ये मारने के योग्य नहीं है श्री वृंदावन बिहारी लाल की यद्यपि लोभ युक्त तो होने के कारण इनकी समझ में तो नहीं आ रहा है लेकिन हे hey कृष्ण आपकी कृपा से मैं लोभ से बच रहा हूं इसलिए मेरी समझ में ये महाविनाश का दुष्परिणाम आ रहा है एक तो कुलक्षय हो जाएगा मित्रों की हत्या करने में मित्र दो हो जाएगा यह भी भयंकर पाप इसलिए हे भगवान कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को ही वे लोग नहीं हट रहे तो नहीं हट रहे लेकिन कुलक्षय कृतम दोषम प्रपस्तर जना आर्दना हम लोगों को ही कुलक्षय का दोष देख करके हट जाना चाहिए क्योंकि कुलक्षय होने पर सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा धर्म के नष्ट होने से भयंकर पाप बढ़ जाएगा और अधर्म की वृद्धि हो जाएगी अधर्म की वृद्धि होने से जो है लोग स्वेच्छाचारी हो जाएंगे स्त्रिया दूषित हो जाएंगी अपवित्र हो जाएंगी और स्त्रियों के अपवित्र होने पर समाज में वर्ण संकरता फैल जाएगी वर्ण संकरता ही समाज को पतन की ओर ले जाने वाली है स्त्रियों की पवित्रता सुरक्षित रहे इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र ने स्त्रियों को की सुरक्षा और उनकी पवित्रता पर विशेष बल दिया है ऐसा नहीं कि स्त्रियों के प्रति कोई अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण हमारे ऋषियों का हो नस्त्री स्वातंत्र मरहति के पीछे क्या भावना है नस्त्री स्वातंत्र मरहति के पीछे यही भावना है कि किसी भी कीमत पर नारी की पवित्रता बनी रहे पवित्र नारी ही पवित्र राष्ट्र का सृजन करती है नारी ही अपवित्र हो गई तो सारा राष्ट्र दुराचार के पतन के गर्त में चला जाएगा ओम भ्रूभुवस्व तत्सवितुर्व्यम धीमह न प्रचोदयात संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति